मैं बहुत आभारी हूं आप सबका कि आप यहां पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं मुझे आपसे कुछ बात कहने का संवाद करने का मौका मिल रहा है आप सब मेरे बारे में जानते हैं कि मैं हिंदी भाषी हूं मुझे मराठी बोलना नहीं आता मैंने अभी थोड़ा मराठी पढ़ना सीखा है और मराठी कोई बोले तो मैं समझता हूँ बोलना शायद थोड़े दिन में सीखूंगा फिर आपके बीच मराठी में व्याख्यान करूंगा अभी आज मुझे आप माफ करेंगे कभी शायद समय आएगा तो मैं मराठी में भी आपसे बात करूंगा अपने देश की परिस्थिति जो है आज की उसको ध्यान में रखकर हम लोग पिछले कई वर्षों से आजादी बचाओ आंदोलन चलाते हैं उस आंदोलन का परिचय आप सबको है ये आजादी बचाओ आंदोलन उन्नीस में यूनियन कार्बाइड की दुर्घटना के बाद शुरू हुआ था भोपाल में आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था गैस कांड हुआ था भोपाल गैस कांड जिसका नाम था उस गैस कांड में 3 दिसंबर चौरासी की रात को बावीस हजार लोग मरे थे उन बावीस हजार लोगों की मृत्यु के बाद हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया था और जब यह आंदोलन शुरू किया था तो उस समय उसका एक लक्ष्य था और लक्ष्य ये था कि जिस अमरीकी कंपनी ने भोपाल शहर के बावीस हजार लोगों का खून किया उसको भारत से भगाना क्योंकि जिस अमरीकी कंपनी ने यह दुर्घटना की थी उस अमरीकी कंपनी को भारत सरकार कोई सजा नहीं दे पाई थी भारत सरकार ने तो उस अमरीकी कंपनी के साथ एक समझौता कर लिया था और उस समझौते के आधार पर यूनियन कार्बाइट कंपनी को माफ कर दिया था तब हम लोगों ने उस अमरीकी कंपनी को भगाने का एक अभियान शुरू किया जिसमें हम सफल रहे और हमने उस यूनियन कार्बाइड कंपनी को भगा दिया था बाद में यूनियन कार्बाइड जैसी ही एक और अमरीकी कंपनी को हमने भगाया था उस अमरीकी कंपनी का नाम था कारगिल एक तीसरी अमरीकी कंपनी को भगाया था भारत से उसका नाम था ड्यू एक ऐसी अमेरिकन कंपनी को भगाया था हमारे देश से जो दारू बनाने के लिए आई थी उसका राजस्थान में अलवर जिले में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला था जिस प्रोजेक्ट में वो कंपनी हर दिन चार करोड़ लीटर दारू बनाने वाली थी आप जानते हैं राजस्थान में भयंकर पानी का संकट रहता है तो जिस क्षेत्र में पानी नहीं मिलता पीने को वहां एक अमरीकी कंपनी का दारू फैक्ट्री बने और उसमें चार करोड़ लीटर दारू रोज बने और वो बाजार में बिके तो वो हमें मंजूर नहीं था हमने उस कंपनी को भी वहां से भगा दिया था तो ऐसी कई कई अमरीकी कंपनियों को भारत से भगाने का ये अभियान इसी का नाम है आजादी बचाओ आंदोलन इसी आंदोलन में मैं लगा हुआ हूं पिछले कई वर्षो से बाद में हमें एक बात का और एहसास हुआ और वो ये बात का एहसास हुआ कि सिर्फ अमरीकी कंपनियों को ही भारत से भगाने का काम हम करेंगे तो उससे कोई बात नहीं बनेगी क्योंकि अमरीका के अलावा भी बहुत सारे दूसरे देशों की कंपनियां अपने देश में हैं यूरोप की कंपनियां हैं जापान की हैं जर्मनी की हैं फ्रांस की हैं तब हम लोगों ने एक और अभियान शुरू किया उन्नीस सौ के साल से कि सभी परदेशी कंपनियों को भारत से भगाना फिर बाद में हम लोगों को एक और जानकारी मिली कि अगर सभी परदेशी कंपनियां भारत से भाग जाएं तो भी अपने देश में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान पूरा नहीं होगा तो हम लोगों ने फिर देश की समस्याओं का अध्ययन करना शुरू किया और उन समस्याओं के समाधान को जब हम समझ पाए पिछले दस वर्षों में तो हमको ऐसा लगा कि भारत काफी कुछ परदेशी हो गया है हमारे देश का काफी कुछ परदेशीकरण हो गया है संस्कृति के स्तर पर हो गया है अर्थव्यवस्था के स्तर पर हो गया है राजनीति के स्तर पर हो गया है हमारे विचारों में परदेशीपन आ गया है पहनावे में काफी कुछ परदेशीपन आ गया है और अभी तो आप उससे भी गहरी बात अगर मैं कहूं हमारी मान्यताओं में परदेशीपन आ गया है अब जब किसी राष्ट्र और समाज की मान्यताएं बदलने लगती हैं परदेशीपन उनमें आ जाता है तो संकट बहुत गहरा होता है तो हम लोगों को ऐसा लगा कि भारत की जो मान्यताएं हैं भारतीयता वाली स्वदेशी मान्यताएं जो हैं उनके आधार पर संपूर्ण भारतवर्ष का फिर से निर्माण करें ऐसे एक काम के लिए ऐसी एक कल्पना के साथ हमने ये आंदोलन शुरू किया है और इस आंदोलन के पीछे की जो भूमिका है वो एक ही वाक्य में मैं कहना चाहता हूं आजादी बचाओ आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो संपूर्ण भारत को भारतीयता के आधार पर भारत की मान्यताओं के आधार पर पूरे राष्ट्र को फिर से स्थापित करने का आंदोलन है अब ये भारतीयता की जो मान्यताएं हैं और हमारी जो परिस्थिति है आज की उसमें काफी कुछ मुश्किलत हैं। तो आज की परिस्थिति परदेशियत वाली है विदेशी पन वाली है और हम भारतीयता की बात कर रहे हैं तो कई लोग तो कहते हैं कि राजीव भाई आप कहीं मूर्खता का, का काम तो नहीं कर रहे आप तो बहाव के विरुद्ध काम कर रहे हैं प्रवाह एक दिशा में है और आप उसके उल्टी दिशा में काम कर रहे हैं तो मैं उनको बहुत विनम्रता से कहता हूं कि हाँ बहाव के विरुद्ध काम करने में ही तो मजा आता है बहाव के साथ अगर काम करें तो वो तो कोई भी कर सकता है जो अनोखे काम होते हैं दुनिया में वो ऐसे ही होते हैं तो कुछ ऐसी ही कोशिश हम कर रहे हैं भारत की आज की परिस्थिति और आज की परिस्थिति से निकलने वाले प्रश्न और उनका समाधान यही तीन बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा बहुत बार आपने मेरे व्याख्यान सुने हैं आज कुछ अलग बात आपसे कहूंगा जो पहले के किसी व्याख्यान में मैंने नहीं कही क्योंकि कई लोगों की मांग है कि राजीव भाई आज आप कुछ नई बात कहिए, तो कुछ नई बात भी आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा और अब मैं मेरा व्याख्यान एक बिल्कुल नई घटना से शुरू करता हूं अभी थोड़े समय पूर्व हमारे भारत देश में एक जनसंख्या का सर्वेक्षण हुआ था लोक संख्या सर्वेक्षण जिसको कहते हैं अंग्रेजी में अगर एक शब्द आप उसको कहें तो सेंसस हर दस वर्ष में भारत देश में सेंसस होता है सेंसस माने पूरे देश की लोकसंख्या की परिस्थिति क्या है उसके बारे में सरकार माहिती लेती है फिर हमारे देश की सरकार का जो माहिती खाता है और उसके साथ एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट दोनों मिलकर एक बुकलेट प्रकाशित करते हैं और वो बुकलेट पूरे देश में परिस्थिति क्या है वो बताती है तो फरवरी मार्च के महीने में इसी वर्ष माने सन 2001 में सेंसस हुआ शायद आपको याद होगा आपके घर में कुछ सरकारी खाता के कर्मचारी आए होंगे जिन्होंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे होंगे और उन प्रश्नों का जवाब आपने दिया होगा उसके आधार पर वो सेंसस पूरे देश में चला ये सेंसस जब पूरा हुआ तो सरकार ने पूरे देश के सामने कुछ माहिती दी उसमें से कुछ माहिती मैं आपसे कहना चाहता हूं पहली माहिती ऐसी मिली कि 101 कोटी एक कोटि की लोकसंख्या हमारे देश में हो गई है दूसरी माहिती यह मिली कि एक सौ की लोकसंख्या में पैंतालीस कोटी लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं और इतने गरीब हैं जिनको दो समय खाने के लिए रोटी नहीं है 45 कोटी लोगों तीसरी माहिती उस सेंसस में ये मिली कि जो 45 कोटी लोगों की भयंकर गरीबी अपने देश में है इन 45 कोटी लोगों में 25 कोटी लोग इतने गरीब हैं जिनके पास एक दिवस में खर्च करने के लिए पांच रुपया नहीं पांच रूपये प्रति व्यक्ति नहीं है एक दिवस में खर्च करने ऐसे पच्चीस कोटी लोग फिर सरकार की माहिती के अनुसार 10 कोटी लोग अपने देश में ऐसे हैं जिनके पास एक दिवस में खर्च करने के लिए एक रुपया नहीं और 5 कोटी लोग तो इतने गरीब हैं अपने देश में जिनके पास एक दिवस में खर्च करने के लिए 50 पैसा भी नहीं ये हमारी सरकार की माहिती है जो बताती है और आप जानते हैं कि सरकार माहिती देती कम है छुपाती ज्यादा है तो अगर इस माहिती को सच्चा मानना हो तो इसमें कुछ और बढ़ोत्तरी करनी होगी जैसे सरकार ने कहा कि 45 कोटी लोग हैं जो गरीबी के रेखा के नीचे हैं मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है 60-70 कोटी लोग हों गरीबी की रेखा के नीचे क्योंकि अमीरी की रेखा के ऊपर रहने वालों की संख्या तो एक या दो कोटी है इस देश में और उस अमीरी रेखा के बहुत नजदीक जिसको अपर मिडिल क्लास कहते हैं हम उच्च मध्य वर्ग उन लोगों की संख्या मुश्किल से चार पांच कोटी है बाकी तो मध्य वर्ग है और निम्न मध्य वर्ग है तो पांच छह कोटी लोगों को छोड़ दिया जाए तो 90 से नब्बे से चौरानवे कोटी लोगों की परिस्थिति इस देश में कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती मेरे अनुमान से सरकार तो कहती है कि 45 कोटी लोग ही बहुत गरीब है एक माहिती और देता हूं उसी सेंसस की रिपोर्ट में सरकार ने बताया कि संपूर्ण भारतवर्ष में 25 कोटी परिवार हैं 101 कोटी की लोक संख्या में पच्चीस कोटी परिवार और एक सौ की लोकसंख्या में जो पच्चीस कोटी परिवार हैं उनमें से करीब करीब अगर ऐसा माना जाए कि एक परिवार में पांच लोग रहते हैं, ऐसा सरकार का अनुमान है। तो 25 कोटी परिवार पूरे देश में हैं। अब इन 25 कोटी परिवारों की परिस्थिति क्या है आपको याद होगा जब सेंसस वाले आपके घर आए होंगे तो उन्होंने इस सवाल को भी पूछा होगा कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं कोई मेंबर काम करता उसके साथ दूसरा कोई काम करता तीसरा कोई काम करता आपके घर में टीवी है कि नहीं है फ्रिज है कि नहीं है ये सब माही उन्होंने ली थी वही सब माहिती अब टेबुलेशन होने के बाद आई है तो 25 कोटी परिवारों में 11 कोटी परिवार ऐसे हैं जहां संडास की कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की माहिती के अनुसार 11 कोटी परिवार और जो 11 कोटी परिवारों में संडास की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों की माताओं बहनों को संडास के लिए सड़क के दोनों बाजू बैठना पड़ता मैं पूरे देश में एक एक गांव से दूसरे गांव घूमता हूं मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं किसी गांव में जाता हूं और मेरी गाड़ी की हेडलाइट सड़क पर पड़ती है तो किसी बहन को किसी माता को खड़े होना पड़ता है फिर मेरी गाड़ी गुजर जाने के बाद फिर बैठना पड़ता है कोई मुझसे पूछता है राजी भाई आपकी जिंदगी में सबसे खराब समय कौन सा होता है? वही समय मैं सबसे खराब मानता हूं मैं मेरे ऊपर यही सोचता रहता हूं कि मैं किस देश में पैदा हुआ जिस देश की माताओं बहनों को उनकी जिंदगी के नितान्त निजी क्षणों को भी हम कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे आजादी के पचास वर्ष अपने देश में हो गए और 11 कोटी परिवारों में संडास नहीं होने का अर्थ यह है कि लगभग 50 टका परिवार इस मार से पीड़ित हैं। अभी थोड़े दिन पूर्व मेरी एक नेता से बात हुई एक मंत्री महोदय से बात हुई उन्होंने कहा कि राजीव भाई हम तो हर एक परिवार को कहते हैं कि आप चार सौ लगाओ तो हम आपके घर में संडास की व्यवस्था करें तो मैंने उनसे कहा कि भाईजान चार देने वाले भी लोग नहीं है इस देश में आप चार लोगे किससे उनके पास शायद चार भी नहीं है जो आपको वो दे सके और आप उनके संडास की व्यवस्था करके दे सकें ऐसी परिस्थिति पूरे देश में है तो ये तो ये तो लोकसंख्या के बारे में मैंने कहा अब इसके साथ एक और माहिती मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं अपने देश में पांच लाख छिहत्तर हजार गांव हैं कुल मिलाकर संपूर्ण भारत में इन पांच लाख में लगभग दो गांव ऐसे हैं जहां पीने का शुद्ध पानी नहीं प्योर ड्रिंकिंग वॉटर नहीं है उन गांवों और उन गांवों में जहां पीने का शुद्ध पानी नहीं है उन्हीं गांवों में हमारे देश के बहुत सारे माताओं बहनों को पुरुषों को मैं देखता हूं एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए दस किल किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है आप जाए कभी कच्छ में सौराष्ट्र में उड़ीसा में मध्य प्रदेश में और इधर आंध्रा में कर्नाटक में कई गांव ऐसे मिलेंगे आपको जहां पीने का पानी या तो टैंकर से लाना पड़ता है सरकार को और अगर सरकार टैंकर नहीं भेजती तो लोगों को पैदल जाकर पानी लाना पड़ता है ऐसे गांव हैं अपने देश में फिर इसी देश में कुल गांव मैंने कहा लगभग दो लाख पांच लाख छिहत्तर हजार उनमें से पचास टका गांव ऐसे हैं जहां अभी तक बीज की व्यवस्था नहीं है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है लाइन नहीं है पचास टका गांव अभी तक मैं जिस गांव में पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में जिसका नाम आपको लिया गया नाह मेरा गांव है अलीगढ़ जिले में मेरे गांव में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है अभी तक नहीं मेरे गांव आप कल्पना कर सकते और मेरे जैसे हिंदुस्तान में लाखों गांव और मेरे गांव में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है रोड्स भी नहीं है मुझे मेरा गांव जब जाना होता है तो एक जगह तक मैं गाड़ी से जा सकता हूं उसके बाद फिर पैदल पांच छह किलोमीटर अंदर इंटीरियर में जाना होता गाड़ी भी नहीं जा सकती क्योंकि रोड्स ही नहीं है ऐसी परिस्थिति हिंदुस्तान के अड़तालीस टका गांवों में और लगभग पचास टका ही गांव ऐसे हैं जहां पर कोई बीमार पड़ गया तो उसको मरने का ही इंतजार करना पड़ेगा डॉक्टर नहीं है प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है दवा नहीं है ऐसी परिस्थिति अपने देश में है और एक आखिरी बात इसी से जुड़ी हुई ये कहना चाहता हूं कि जिन 11 कोटी परिवारों में संडास की व्यवस्था नहीं है उन्हीं परिवारों में एक एक व्यक्ति के पास पहनने के लिए पांच पांच मीटर कपड़ा भी नहीं है कापड़ भी नहीं मैंने हिंदुस्तान के अत्यंत गरीब लोगों को देखा है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते यहां बैठे हुए मैं भारत पूरा घूम चुका हूं शायद ही कोई प्रदेश है जहां मैं नहीं गया अभी थोड़े दिवस पूर्व मैं उड़ीसा गया था उड़ीसा में एक जिला है उसका नाम है कालाहांडी। कालाहांडी जिले का एक गांव है उसका नाम है भवानीपटनम। भवानीपटनम गांव में मैं सभा करने गया था तो सभा आयोजन जहां पर था वो बहुत बड़ा मैदान था बहुत सारे लोग उसमें आए थे लेकिन मुझे हैरानी इस बात की थी कि जो लोग मेरा व्याख्यान सुनने आए थे उनमें से बहुत थोड़े लोग मेरे सामने बैठे थे ज्यादा लोग झाड़ के पीछे खड़े हुए लेकिन व्याख्यान सुनना चाहते थे झाड़ के पीछे खड़े हुए थे मैंने एक आयोजक को कहा कि भाई ये जो झाड़ के पीछे लोग खड़े हैं इनको सामने लाके बिठाओ ना तो उसने कहा वो नहीं आएंगे तो मैंने पूछा क्यों नहीं आएंगे तो उनका उनके शरीर पर इतना कापड़ नहीं है कि वो आपके सामने आके बैठ सके लेकिन वो ये जानना चाहते थे कि कोई आदमी हमारी गरीबी के बारे में बात करने आया है उनको ये मालूम था लेकिन वो सामने आने में इतनी शर्मिंदगी महसूस करते थे कि उनके पास कापड़ नहीं फिर मैंने उसी भवानीपट्टनम के आसपास के गांव में दौरा किया था सर्वे किया था तो एक गांव में मैं गया वहां के गांव में मैंने देखा किसी भी घर में तो शायद दरवाजा नहीं और झोपड़े जैसे घर कोई भी घर कहलाने लायक स्थिति में था नहीं 10 फीट, 12 फीट का उनका छोटा सा झोपड़ा उसी में पांच छह लोगों का परिवार रहता है पता नहीं कैसे रहता मेरी कल्पना के बाहर फिर उस गांव के सरपंच के घर में मैं गया तो सरपंच का घर भी वैसा ही फिर सरपंच के घर में मैं गया तो मैंने सोचा उससे कुछ मैं बात करूं तो मेरे साथ मेरे कई कार्यकर् थे जो उड़िया भाषा बोलते हैं तो मैंने उनको कहा जरा सरपंच को बुलाओ तो उन्होंने कहा वो आएगा नहीं आप उसके घर चलो तो मैंने कहा चलो तो हम गए सरपंच के घर तो सरपंच को जब हमने आवाज दिया क्योंकि दरवाजा तो था नहीं तो हम क्या कहते खटखट तो कर नहीं सकते कुछ सांकल थी नहीं आवाज दिया आवाज दिया तो उसकी पत्नी बाहर आई तो मुझे बहुत दुख हुआ यह देखकर कि उस बहन के शरीर पर दो मीटर भी कापड़ नहीं जिससे वो अपने पूरे शरीर को लपेट सके दो मीटर भी कापड़ नहीं फिर मैंने उसको कहा कि आप बाहर मत आओ, आप अपने अंदर जाओ अपने पति को बाहर भेजो तो वो बहन अंदर गई तो थोड़ा देर लगे उसके पति को बाहर आने में तो मैं सोच रहा था क्यों बाहर नहीं आता तो मुझे इतना तकलीफ हुई और मैं रो दिया उस दिन कि जो कापड़ लपेटकर पत्नी बाहर आई थी वही कापड़ पहन के पति बाहर आए इतनी भयंकर गरीबी में हिन्दुस्तान के कोटी कोटि लोग रहते तो ये परिस्थिति आज अपने देश की है तो ये परिस्थिति जब अपने देश की है तो मुझे बहुत तकलीफ देती है मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न आता है कि इतनी गरीबी क्यों क्या पाप किया है हमने कौन से पाप की सजा ईश्वर हमें दे रहा है क्यों इतनी भयंकर गरीबी में लोग हैं गरीबी का अंदाजा आप लगाना चाहें तो रोज अखबारों में खबर आती है अभी एक सप्ताह पहले मैंने एक न्यूज में कटिंग काटा कटिंग ये था न्यूज ये थी कि उड़ीसा सॉरी छत्तीसगढ़ नाम का एक प्रदेश है वहां पर एक गांव में बीस लोग चार परिवार के बीस लोग उनको एक सप्ताह से भोजन नहीं मिला करने को तो उन्होंने क्या किया कि गांव में एक भैंस मर गई थी तो मरी हुई भैंस का मांस खाया और बिचारे वो अगले दिन सब मर गए बीस लोग एक साथ मर गए एक गांव उसी छत्तीसगढ़ में उड़ीसा में से ये भी खबरें आती हैं कि बहुत सारे आदिवासी वनवासी हम जो भी कहें अपने हिसाब से उनको जो भी संबोधन करें जो वनों में रहने वाले लोग हमारे ही देश के लोग हमारे ही भाई बहन जिनको कभी खाने को रोटी नहीं मिलती तो वो पेड़ की जड़ काट कर पानी में उबालकर उसी को खा लेते हैं उसी को वो भोजन मानते हैं अब ऐसी परिस्थिति पूरे देश में है भारत सरकार के बहुत सारे अधिकारी मानते हैं कि राजीव भाई हमारे पास जितनी माहिती आती है भूख से मरने वाले लोगों की उससे कई गुने ज्यादा लोग मरते हैं दर वर्ष क्योंकि हमारे पास जो केस रजिस्टर होते हैं वो दो रास्ते से या तो एफआईआर हो पुलिस में कोई रिपोर्ट आए या समाचार में खबर छपे न्यूज़पेपर अगर न्यूज़पेपर में नहीं आता और पुलिस को कोई सूचना नहीं तो हमें तो मालूम ही नहीं कि कितने लोग मर गए मेरे एक मित्र हैं जो भारत सरकार में बहुत लंबे समय तक कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं एसपी शर्मा एक बार मैंने उनको पूछा कि आप जब कैबिनेट सेक्रेटरी थे तो कभी तो बहस होती होगी मंत्रिमंडल में सरकार बात करती होगी गरीबी के बारे में भूखमरी के बारे में तो कुछ तो अंदाजा आता होगा आपको क्या स्टैटिस्टिक्स हैं तब वो मुझे कहते थे कि राजीव भाई औसतन हमें ऐसा मानते हैं कि एक बरस में हिंदुस्तान में लगभग दो लाख लोग मर जाते हैं भूख से या अत्यंत गरीबी से हर वर्ष दो लाख लोग मर जाते हैं अब ये भारत देश जिसमें हम रहते हैं जिसको हम चारों तरफ से देखते हैं कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इस देश में गरीबी और भूखमरी से कोई मरना चाहिए क्योंकि हमारे पास अन्न का उत्पादन कम नहीं है अन्न का उत्पादन भरपूर है अपने देश में इस वर्ष तो हमारे देश में इक्कीस कोटी टन अनाज पैदा हुआ है जरूरत हमारी 15 कोटी टन की है उससे भी छह कोटि टन ज्यादा है तो अनाज का उत्पादन भरपूर है इस देश में अगर कोई मुझे ये कहे कि चूंकि अन्न उत्पादन कम होता है इसलिए लोग भूख से मरते हैं तो मैं उस बात को मानने को तैयार नहीं अनाज तो हमारे देश में सड़ रहा है गोडाउन्स में पड़ा हुआ है मैं अभी मुश्किल से महीने भर पहले इधर गया था हरियाणा पंजाब की तरफ अगस्त के पहले सप्ताह में पंजाब हरियाणा का मैंने दौरा किया तो मैंने मेरी आंखों से देखा गांव के गांव में गेहूं के ढेर लगे हुए हैं बोरे पर बोरे हैं और बारिश में भीग रहे हैं पूरे के पूरे कोई उनको सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वालों से पूछो कि भाई ये क्या होता तो उन्होंने कहा हमारे पास जगह नहीं हम कहां रखते हैं इनको जरूरत से ज्यादा पैदा हो गया है तो गेहूं सड़ रहा है चावल सड़ रहा है दालें सड़ रही हैं सब सड़ रहा है लेकिन गरीब आदमी को खाने को नहीं मिल रहा भारत में अन्न उत्पन्न अगर कम होता और हम भूख से मर रहे होते तो बात समझ में आती जब हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे तो उस समय अन्न का उत्पादन बहुत कम था तो हमें अमेरिका से गेहूं खरीदना पड़ता था पीएल फोर नाम की एक योजना चलती थी पीएल फोर जिसमें लाल रंग का गेहूं आता था आप में से बहुत सारे वडिल लोग यहां बैठे हैं बहुत सीनियर सिटीजन उनको याद होगा तब हमारे देश में भूखमरी से लोग मरते थे तो वो तो बात समझ में आती है क्योंकि अन्न उत्पन्न ही नहीं था अभी तो इतना है कि हमारी जरूरत से ज्यादा और जरूरत से कोई एक दो कोटी टन ज्यादा नहीं छह कोटी टन ज्यादा फिर भी लोग भूख से मरते हैं इसका मायने हमारे अन्न उत्पादन में कमी नहीं है हमारी सरकारी व्यवस्था में कहीं कोई कमी है क्योंकि काश्तकार तो पैदा करके दे रहा है, काश्तकार कहीं भी उत्पन्न को कम नहीं होने दे रहा हालांकि इस देश में सबसे ज्यादा पीड़ित और दुखी काश्तकार ही है अगर काश्तकार के दुखों का आप लिस्ट बनाना शुरू करो तो उस पर एक भागवत पुराण लिखा जाता है इतने दुख हैं उसके जीवन तो इतने सारे दुखों को झेलते हुए भी काश्तकार अपने देश में अन्न उत्पादन में कमी नहीं आने देता ये उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की बात है हम सबको सलाम करना चाहिए इस देश के काश्तकारों को उनका वंदन करना चाहिए कि भयंकर दुख तकलीफ झेलते हुए भी वो अन्न उत्पन्न कम नहीं होने दे रहे लेकिन सरकारें हमारी निकम्बी हैं जो उस काश्तकार के पैदा हुए अन्न को गरीबों तक पहुंचा नहीं पा ये सरकार का निकम्मापन है नेताओं का निकम्मापन है हमारी व्यवस्था में कहीं कोई खोट है उसमें कोई बहुत बड़ी खामी है उसी दृष्टि से मैंने कुछ अध्ययन करना शुरू किया कि अपने देश की परिस्थिति और व्यवस्था दोनों का एक विश्लेषण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि परिस्थिति क्या है वो मैंने आपके सामने रखी अब यह परिस्थिति जो पैदा हुई है भयंकर गरीबी भयंकर बेकारी भयंकर भुखमरी भयंकर मारामारी की इस परिस्थिति के बारे में पूरे देश में बहस हो रही है संसद में भी बहस होती है बड़े बड़े पुढ़ारी हैं भाषण देते हैं गरीबी के बारे में बेकारी के बारे में विधानसभाओं में भी बहस होती है कभी कभी इसके लिए बड़े सेमिनार्स होते हैं वर्कशॉप होते हैं सिंपोजियम्स होते हैं मेरे जैसे लोग भी कभी कभी जाते हैं उसमें तो अभी थोड़े दिन पूर्व दिल्ली में ऐसा ही एक सेमिनार हुआ था और दिल्ली में एक सेमिनार ऐसा हुआ जिसमें विषय ये था कि भारत में भयंकर गरीबी क्यों ये विषय था उस सेमिनार मुझे बहुत खुशी हुई कि उस सेमिनार में पांच भूतपूर्व प्रधान आए थे एक साथ सब उपस्थित थे तो मुझे लगा कि सेमिनार बहुत सीरियस है क्योंकि पांच भूतपूर्व प्रधान एक साथ आ जाएं, ये तो बहुत ही अनहोनी घटना है जो साथ बैठ नहीं सकते वो सेमिनार में साथ आ जाए तो मुझे तो बहुत हैरानी हुई मैंने कहा फिर भी चलो ठीक है पांच भूतपूर्व पंत प्रधान कौन कौन से थे पीवी नरसिम्हा राव थे उसमें चंद्रशेखर थे बीपी सिंह थे एचडी. देवगौड़ा थे और इंद्रकुमार गुजराल थे ये पांचों के पांच और उनके अलावा बहुत बड़े बड़े पुढ़ारी वहां पर बैठे थे बहुत बड़े बड़े नेता सबके नाम लेना मुश्किल है क्योंकि समझ आएगा जब वो बहस शुरू हुई सेमिनार में तो हरेक पुढ़ारी को व्याख्यान देने का समय था किसी को पांच मिनट किसी को दस मिनट किसी को पंद्रह मिनट जब मैं सुन रहा था सभी के व्याख्यान हर एक पुढ़ारी आता था और अपनी बात शुरू करता था तो एक ही बात कहता था कि भारत में गरीबी है भूखमरी है बेकारी है तो उसका कारण क्या है तो वो कहता था लोकसंख्या बाढ़ ये उसका कारण है हर एक पुढ़ारी एक बात का समाधान करता था कि अपनी लोक संख्या बाढ़ है इसलिए गरीबी है इसलिए भूखमरी इसलिए बेकारी है मैं सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा जब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा क्योंकि हर एक पुडारी एक ही समाधान बता रहा है लोक संख्या बाढ़ लोक फिर पुडारी क्या बोलते हैं कि सख्ती से लोकसंख्या कम होनी चाहिए जबरदस्ती सबकी नसबंदी करा देनी चाहिए सबको तो ऐसे कर देना चाहिए वैसे ये सब वो समाधान प्रस्तुत करते थे तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरा फिर बाद में नंबर आया तो नंबर जब आया तो मैंने सभी पुडारियों को कहा कि आप सब मानते हैं कि लोक संख्या से देश की गरीबी और भुखमरी का संबंध है मैं आपके सामने ये खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि लोक संख्या बाढ़ से गरीबी बेकारी का कोई संबंध नहीं तो वो कहने लगे कैसे मैंने कहा अभी आप मेरे तीन प्रश्नों का जवाब दे दो फिर आप मुझे बताना तो उन्होंने कहा आप प्रश्न करिए तो मैंने पुढ़ारियों से सबसे पहला प्रश्न किया कि अपनी लोक संख्या बाढ़ कितनी तो उन्नीस में आजाद हुए हम पन्द्रह अगस्त को तब लोकसंख्या चौंतीस कोटी थी अब लोकसंख्या एक कोटी है तो चौतीस कोटी की लोकसंख्या अगर 101 सौ कोटी होती है तो लोक संख्या बाढ़ तीन पट थ्री टाइम्स हुआ ना क्या तीन गुना हुआ तीन पट हुआ फिर मैंने कहा कि अब लोक संख्या तीन पट जब बढ़ी है तो गरीबी कितनी बढ़नी चाहिए तीन पट बेकारी कितनी बढ़नी चाहिए तीन पट मानी जितनी लोकसंख्या बाढ़ हुई उतनी तो गरीबी बेकारी बढ़नी चाहिए तो मैंने उन्हीं पुढ़ारियों से पूछा रिजर्व बैंक के आंकड़े मेरे पास थे मैं सब फैक्शन फिगर लेके गया था उसमें काफी डॉक्यूमेंट्स लेके गया था तो मेरे पास सब रखे हुए तो मैंने एक फाइल निकाल के उनको दिखाया कि देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि उन्नीस में भारत में गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग रहते थे जो बहुत गरीब माने जाते हैं उनकी लोक संख्या कोटी थी चार कोटी अब सरकार का सेंसस ये कहता है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या हो गई है 45 कोटी तो गरीबी कितने पट बढ़ते 11 पट लगभग हुई कि नहीं 4 कोटी से 44 कोटी हो तो 11 पट और पैंतालीस हुई तो 11 पट से थोड़ा और ज्यादा 11 टाइम्स हमारी गरीबी बढ़ी लोक संख्या बढ़ी 3 पट गरीबी बढ़ी ग्यारह पट तो क्या संबंध है भाई बताओ आप ऐसा कहते हो दुनिया में एक अर्थशास्त्री हुआ था यूरोप में उसका नाम था माल्थस। माल्थस नाम का इकोनॉमिस्ट था उसकी एक थ्योरी है उसकी एक सिद्धांत है वो थ्योरी हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने रट ली है जैसे पोपट होता ना तोता वो रट लेता तो वैसे ही अपने पुढ़ारियों ने रट लिया मालथस ने एक सिद्धांत दिया कि जो देश में लोक बाढ़ होगी वही देश में गरीबी वही देश में भूखमरी वही देश में मारामारी होगी ये मालथस कहता था तो हमारे पुढ़ारी कहते हैं मालथस कहता था तो मैंने कहा मालथस को कुएं में फेंको अगर मालथस ये कहता था तो सच्चा ही कहाँ है उसके जैसे मालथस कहता था कि गरीबी बढ़ने से भुखमरी बढ़ती है गरीबी बढ़ने से बेकारी बढ़ती है और लोकसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है तो आप देख लो लोक संख्या पट बढ़ रही है गरीबी तो ग्यारह पट बढ़ रही है अगर मालकस का सिद्धांत लागू करें तो जितनी गरीबी बढ़ रही है उतनी ही लोक संख्या बाढ़ होनी चाहिए लोक संख्या बाढ़ तीन पट तो गरीबी तीन पट होनी चाहिए तो आज देश में सिर्फ बारह कोटी लोग गरीब होने चाहिए अब तो पैंतालीस कोटी तो पुढ़ारी सब चुप हो गए फिर मैंने उनको एक दूसरा प्रश्न क्या मैंने कहा दूसरे प्रश्न का जवाब दो तो कहने लगे दूसरा प्रश्न आपका क्या मैंने कहा दूसरा प्रश्न ये है कि आप बोलते हो कि लोकसंख्या बाढ़ से ही बेकारी बढ़ती है तो सौ में हमारी लोकसंख्या चौंतीस कोटी थी तो बेरोजगार लोगों की संख्या दो कोटी थी आज हमारी लोकसंख्या एक सौ कोटी है तो बेकारों की संख्या 20 कोटी है तो लोक संख्या तो तीन पट बढ़ी है बेकारी तो दस पट बढ़ गई तो इसका क्या संबंध है आप बता दो मुझे तो कोई बोला नहीं सब चुप होकर बैठ गए फिर मैंने कहा कि मैं बताऊं तो उन्होंने कहा आप बताओ क्या कारण है कि गरीबी बेकारी बढ़ मैंने कहा गरीबी और बेकारी बढ़ने का कारण आप सब लोग हैं जो यहां बैठे कहने लगे आप क्या कह रहे हैं मैंने कहा मैं सही कह रहा हूं अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो आप बैठिए मैं आपको बताता हूं कि आप गरीबी बेकारी बढ़ने का कारण कैसे तो कहने लगे कैसे मैंने कहा देखिए ऐसा है आप मुझे ये बताइए पिछले चौपन वर्षों में 1947 से 2001 करीब 54-55 फिफ्टी ईयर्स हो गए हमको आपने कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई तो पुडारी बोलने लगे नौ नौ पंचवर्षीय योजना बनी पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में तो मैंने कहा पंचवर्षीय योजना आपने किसके लिए बनाई कहने लगे गरीबी दूर करने के लिए बेकारी दूर करने के लिए तो मैंने कहा अच्छा दूर हो गई क्या कि नहीं हुई तो जैसे जैसे पंचवर्षीय योजनाएं बनती गईं गरीबी बढ़ती गई बेकारी बढ़ती गई और फिर मैंने उन्ही पुढ़ारियों में से एक को पूछा कि आपने पंचवर्षीय योजना में पैसा कितना खर्च किया तो कहने लगे राजू भाई एक पंचवर्षीय योजना में दस लाख कोटी खर्च हो जाता दस लाख कोटी एक पंचवर्षीय योजना तो मैंने कहा नौ पंचवर्षीय योजनाएं आपने लागू कर दी पूरे देश में दसवीं शुरू होने जा रही है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारे पुढ़ारियों ने पिछले चौपन वर्षों में 90 लाख कोटी रुपए खर्च कर दिया यही तो हिसाब हुआ ना एक पंचवर्षीय योजना में 9 लाख कोटी खर्च होता है तो 10 पंचवर्षीय योजनाओं में 90 लाख कोटी हुआ कि नहीं लगभग नब्बे सौ लाख कोटी तो मैंने उनको कहा कि आपने 90 लाख कोटी रुपए खर्च कर दिया 9 पंचवर्षीय, दसवीं बनने जा रही है उसमें और आप 9 लाख कोटी खर्च करोगे तो 99 लाख कोटी तो मान लो कि खर्च हो गया और आप कहते हो गरीबी खत्म नहीं होती बेकारी खत्म नहीं होती तो ये पैसा गया कहां से आप तो कहते हो खर्च कर दिया और दिखता है नहीं कि गरीबी दूर हुई बेकारी नहीं अब मैंने उनको कहा सब पुढ़ारियों को जिसका वो जवाब नहीं दे रहे थे मुझे मैंने उनको कहा कि अगर आपने ईमानदारी से यह जो नब्बे लाख कोटी रुपए पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च किया गरीबी दूर करने के लिए आपने इतना ही किया होता कि ये रुपया सीधे लोगों को दे दिया होता तो जरूर इस देश की गरीबी दूर हो जाती तो कहने लगे कैसे मैंने कहा हिसाब समझ लो पूरी लोक संख्या सौ कोटी है और खर्चा हुआ है हमारे ऊपर नब्बे लाख कोटी तो हिसाब जानते हैं क्या निकलता एक एक व्यक्ति को नौ लाख रुपए मिल जाता नौ लाख अब एक व्यक्ति को हम नौ लाख रुपए दे सकते थे जितना अभी तक विकास हुआ अच्छा और ये एक व्यक्ति बोल रहा हूं मैं एक परिवार नहीं बोल रहा हूं अभी तो मैं आगे बढ़ रहा हूं एक व्यक्ति को हम नौ लाख रुपए दे देते तो एक परिवार को कम से कम पैंतीस लाख रुपए तो दे ही दे देते एक परिवार में पांच लोग हैं मान लो सौ कोटी में तो सब है ना बच्चे भी हैं बड़े भी हैं बूढ़े हैं सब तो मैंने कहा उनको कि अगर आप ईमानदारी से ये पंचवर्षीय योजना नहीं बनाते और ये सारा पैसा देश के लोगों को सीधे दे देते तो एक एक परिवार को 35 लाख रुपए मिल जाता तो हम कम से कम लखपति तो होते ही सबके सब। होते कि नहीं होते और अगर 35 लाख रुपए एक परिवार के पास होता तो कुछ धंधा तो कर सकता कुछ नहीं करता मान लो टैक्सी चलाता कल्पना करो तो पांच लाख रुपए में एक टैक्सी तो आती ही है ना अरमाडा ले लो या कुछ भी ले लो महिंद्रा की ले लो या किसी टाटा सोमो ले लो पांच लाख की एक आती तो हर एक परिवार के पास पांच पांच गाड़ियां होती कम से कम और हर एक के पास दस लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट होता पांच गाड़ियों के ऊपर दस लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट और दस लाख का फिक्स डिपॉजिट दस ब्याज भी मिले बरस का तो आप सोचो उसके ब्याज से ही हमारा घर खर्च चल रहा होता हमें तो भूखमरी बेकारी होती नहीं अगर हम ऐसा भी करते कि मान लो टैक्सी ही नहीं खरीदते 35 पैंतीस लाख हमने दिया लोगों को लोग उसको बैंक में एफडी कर देते तो हर एक परिवार को साल में तीन साढ़े तीन लाख रुपए ब्याज का मिलता साल में साढ़े तीन लाख रुपए तो महीने में कितना कम से कम तीस तो बैठे भाई तो महीने में तीस हजार रुपए की आमंदनी दर एक फैमिली की होती चाहे वो खाकपति चाहे रोडपति चाहे करोड़पति तो हर एक आदमी को महीने में तीस हजार रुपए की आमंदनी होती तो वो भैंस का घास खा के मरता या भैंस का मांस खा के मरता ये कैसे हो गया तब वो सब पुढ़ारी शांत हुए फिर कहने लगे कि आपकी बात कुछ तो समझ में आ रही है मैंने कहा अगर आप थोड़े और ईमानदारी से समझने की कोशिश करें तो मैं आगे भी आपको समझा सकता हूं कहने लगे क्या करें मैंने कहा आप ये सब सरकार चलाना बंद कर दो सब बंद कर दो तो कहने लगे फिर क्या होगा मैंने कहा मैं उसका रास्ता बताता आप सरकार बंद कर दो फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट सब बंद करो प्लानिंग कमीशन बंद कर दो सब बंद कर दो बजट बजट सब बंद कर दो क्योंकि आपने सिद्ध कर दिया चौपन साल हमने आपको समय दिया आपने पूरे पैसे को पता नहीं कहा खडे में डाला आप बोलते हो कि नब्बे लाख कोटी हमने खर्च किया लेकिन वो हुआ ही नहीं गरीबी तो दूर नहीं हुई बेकारी दूर नहीं तब मैंने उनको कहा कि आपको याद है आप जो लोग हैं इन्हीं में से एक व्यक्ति थे भूतपूर्व प्रधान मनपंथ प्रधान उनका नाम था श्री राजीव गांधी तो मैंने कहा वो आप में से थोड़े बेहतर थे तो कहने लगे क्यों मैंने कहा वो थोड़े स्पष्ट वक्ता थे बोल देते थे जो मन में था तो एक दिन उन्होंने लोकसभा में कह दिया कि मैं दिल्ली से एक रुपया जब काष्तकार को भेजता हूं तो नीचे पंद्रह पैसा पहुंचता इसका अर्थ यह है कि दिल्ली से काश्तकार के बीच की व्यवस्था में कहीं तो छेद है पहुंचता ही नहीं उसके पास अच्छा ये बात राजीव गांधी ने कही थी उन्नीस में 1989 में तब घोटाले बहुत कम होते भ्रष्टाचार कम होता अब मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली से शायद वो एक रुपए भेजते होंगे तो काश्तकार तक पांच पैसा भी नहीं पहुंचता होगा तो यह जाता कहां है तब आप तो दिल्ली से भेज रहे हो पंचवर्षीय योजना बना रहे हो बजट चला रहे हो लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो रहा है लेकिन होता तो कुछ नहीं है गांव में असलियत तो कुछ और है पीने को पानी नहीं खाने को रोटी नहीं चलने को सड़क नहीं दवा नहीं ये नहीं वो नहीं तो कुछ परिस्थिति तो विपरीत है आप तो कहते हो हम तो करोड़ों रूपये खर्च कर और ये सब पुढ़ारी लोग जब सरकार चलाते हैं तो हमसे टैक्स लेते क्या बोल करके हम देश का विकास करेंगे तो आप टैक्स देते हैं मैं भी टैक्स देता हूं कितना टैक्स देते हैं यहां बैठा हुआ हर एक नागरिक पांच हजार रुपए टैक्स देता है बरस में एवरेज हो सकता है आप में से तो लाखों रुपए टैक्स देने वाले भी होंगे लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत लोग इनकम टैक्स देते होंगे तो लाखों रूपये जाता होगा लेकिन कोई आदमी तो शायद नहीं दे पाता तो मैं एक एवरेज बता रहा हूं पूरे देश में सौ कोटी की लोकसंख्या है और सरकार का जो टोटल टैक्स कलेक्शन है एक वर्ष का वो पांच लाख कोटी का है जिसमें दो लाख कोटी केंद्र का है तीन लाख कोटी राज्य सरकारों का तो हर एक व्यक्ति औसतन पांच हजार रूपये टैक्स देता है वर्ष में तो हम सब जो पांच हजार रूपये बरस में टैक्स देते हैं अब आप जरा अकोला के बारे में कल्पना करो अकोला की लोक कितनी है चार लाख और हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है पांच हजार. तो चार लाख में पांच का गुणा कर लो नहीं नहीं दो करोड़ तो कुछ भी नहीं हैं? बीस करोड़ या दो सौ करोड़ चार लाख में पांच हजार का गुणा इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख छह बिंदी तो वो फिर दस लाख करोड़ दस करोड़ और फिर और दो सौ करोड़ अब आप जरा सोचो आप सब अकोला वाले मिलकर दो सौ करोड़ रुपए का टैक्स भर रहे हो एक बरस में अच्छा आपने इतनी अकल नहीं है क्या कि ये 200 करोड़ का जो टैक्स हम भर रहे हैं इसको अपने ही अकोला में रोक लें और इससे पूरे अकोला की व्यवस्था को सुधार लें ये संभव नहीं है क्या अच्छा और आप जरा कल्पना करो कि जितना टैक्स में आप हर बरस भरते हो उसका देना बंद कर दो पुढ़ारियों मान लो टैक्स देना बंद कर दो और यह मैं खुलेआम बोलता हूं चैलेंज देकर के एक समय आएगा कि आपको टैक्स देना बंद करना ही पड़ेगा नहीं तो ये सब हराम को आपका पैसा खाते ही रहेंगे। <laughs> तो आप टैक्स देना बंद कर दो और ऐसा करो अकोला में एक समिति बना लो सब लोग मिलकर उस समिति में कुछ व्यवस्था कर लें एक्स वाई जेड किसी भी व्यक्ति को जिनको आप अच्छा मानते हो रख लो उसमें पुढ़ारियों का प्रवेश वर्जित है बाकी सबके लिए खुली छूट <laughs> तो वो समिति बन जाए और दो कोटी रूपये हर वर्ष अगर आपके पास आए तो क्या आप 200 सौ कोटी रूपये में अकोला में पीने का पानी नहीं दे पाएंगे आप बताओ चलने को सड़क नहीं दे पाएंगे खाने को रोटी नहीं दे पाएंगे मैं तो अकोला के हिसाब से बोलता हूं कि 200 सौ कोटी रूपये दर वर्ष अगर आप ले भी लोगे तो अकोला की संपूर्ण व्यवस्था को चलाने में मुश्किल से मुश्किल पचास कोटी का खर्च आएगा डेढ़ कोटी हर साल बैलेंस रहेगा जो सरप्लस होगा आप तो अकोला के साथ दस और जिले की व्यवस्था चला सकते तो ये बात मैंने पुढ़ारियों को कही कि आप देश के ऊपर रहम करो महाराज आप पधार जाओ इस देश में से कहीं दुनिया में जगह मिले वहां चले जाओ हमको हमारे हाल पे छोड़ दो हम हमारा टैक्स इकट्ठा करके अपने शहर की व्यवस्था चला सकते क्या मुश्किल है इसमें अच्छा आप बताओ हम घर चलाते हैं तो शहर नहीं चला सकते क्या जो लोग घर चला सकते हैं परिवार चला सकते हैं वो मोहल्ला चला सकते हैं और जो मोहल्ला चला सकते हैं वो एक वार्ड को चला सकते हैं और वार्ड चला लिया तो 50 वार्ड को चला लेंगे तो शहर भी चल जाएगा पुढ़ारियों की जरूरत क्या आपने ये पार्टियों के लोग आते हैं वोट मांग के ले जाते हैं करते वो हैं जो पुरानी पार्टी करती है नया तो कुछ करते वरते नहीं जैसे पुरानी पार्टी करती थी वैसे नई पार्टियां करती हैं तो अब हम करें क्या तो मैंने उन सबके सामने कहा कि आप लोग अगर थोड़ा इस देश पर दया कर दो तो देश की गरीबी भुखमरी बेकारी सब दूर हो जाएगी तो कहने लगे कैसे दूर हो जाएगी मैंने उनको समझाया उनके सामने मैंने उनको कहा कि आप लोग जो सरकार चलाते हैं उनका खर्च क्या है सरकार चलाने का तो हमारे देश में पुढ़ारी नंबर वन जिनको हम राष्ट्रपति कहते हैं आप जानते हैं उनका एक बरस का खर्च अट्ठारह कोटी रुपए का एक बरस का अठारह कोटी रुपये जो हम देते हैं उनको कहां से देते हैं टैक्स के पैसे में से तो 18 कोटी रुपए पुधारी नंबर वन राष्ट्रपति का खर्च तो एक वर्ष का 18 कोटी तो महीने का डेढ़ कोटि तो दिवस का पांच लाख रुपए एक दिवस का राष्ट्रपति का खर्च पांच लाख रुपए और एक दिवस में भारत में पांच कोटी लोग हैं जिनके पास पचास पैसा नहीं खर्च करने हमारे देश की सरकार के आंकड़ों के अनुसार 25 कोटी लोगों को दिवस में खर्च करने को पांच रूपया नहीं है 10 कोटी के पास दिवस में एक रूपया नहीं है 5 कोटी के पास तो 50 पैसा नहीं इसका मायने यह है कि 45 कोटियों के पास एक एवरेज के हिसाब से साढ़े छह रूपये दिवस का नहीं है खर्च करने अगर मैं तीनों को एड करके बोलूं तो ऑन एन एवरेज तो हमारे देश में पैंतालीस कोटी लोगों को दिवस में पांच नहीं है खर्च करने के लिए और राष्ट्रपति नाम के पुढ़ारी को दिवस में पांच लाख अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं आपने राष्ट्रपति को बनाया है कि राष्ट्रपति ने आपको बनाया आपने बनाया ना तो मालिक आप हैं या वो तो राष्ट्रपति कौन है नौकर आपने दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था देखी है जहां मालिक भूखा मरे और नौकर मजा करे आप बताओ दुनिया में कहीं आपने ऐसी व्यवस्था देखी कि मालिक तो भूखा मरे और नौकर मजा करे आप अपने व्यापार में ऐसे किसी नौकर को रखेंगे आप दुकान चलाते हैं दुकान में ऐसा नौकर रखेंगे कभी कि नौकर मलाई खाए और मालिक भूखा मर जाए तो जो देश का मालिक है जिसको हम वोटर कहते हैं देश का नागरिक कहते हैं जो टैक्स देता है लेजिटिमेट सिटीजन है नेचुरल बॉर्न सिटीजन है वो भूखा मर रहा है और हमारे देश के पुडारियों की पगार पे एक एक व्यक्ति पर अठारह कोटी रुपए खर्च हो रहा फिर राष्ट्रपति की पगार तो अठारह कोटी है। उनके नीचे उपराष्ट्रपति उनकी पगार का खर्च एक बरस का तेरह कोटि एक बार मैंने यह भी माइिति लेने की कोशिश की कि ये लोग काम क्या करते हैं क्या काम करते हैं आप पूछो क्या काम करते हैं उनसे तो राष्ट्रपति का काम है कि लोकसभा से कोई फाइल जाती है उस पर सही करना तो कितने दिन फाइल जाती है बरस में एक महीना बस क्यों बाकी दिन लोकसभा चलती ही नहीं और चलती भी है तो वहां दंगल होता लोकसभा तो अखाड़े से भी ज्यादा बुरी हो गई क्योंकि अखाड़े में भी जो दंगल होता उसके नियम का कानून वहां तो कुछ नियम ही नहीं है कायदे ही नहीं कानून ही नहीं कोई किसी की पेंट उतार रहा है कोई किसी की खींच रहा है कोई किसी की खींच रहा है यही लगा रहता है लोकसभा और कभी कभी तो ऐसी हालत होती है लोकसभा की कि वो बेचारा जो अपना अध्यक्ष है वो ठक-ठक ठक ठक पीटता रहता है कोई किसी की सुनता ही नहीं लगे जिंदाबाद मुर्दाबाद ऐसे जैसे गली के चौराहे पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं वो सदन के अंदर और जब राष्ट्रपति या सॉरी लोकसभा अध्यक्ष बहुत परेशान हो जाता है तो सदन को स्थगित कर देता तो वो यही तो चाहते हैं कि सदन स्थगित होता रहे और पगार उनको बढ़ती रहे तो सदन स्थगित हो जाता फिर काम ही नहीं होता और ऐसे दिवस लोकसभा में बहुत बर्बाद होते भारत देश के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जिनका नाम है पीए संगमा उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक पुस्तक छोटी सी लिखी है उसमें कहा है कि आज से पचास वर्ष पहले लोकसभा में जितना तो काम होता था आज इसका दस टका भी नहीं होता दस टका काम नहीं है लोकसभा तो चूंकि लोकसभा में काम नहीं है, तो राष्ट्रपति तो को काम हो लोकसभा काम करे तो राष्ट्रपति को काम हो लोकसभा काम ही नहीं करती तो राष्ट्रपति को काम और काम होता भी है तो सिर्फ सही करने तो सही करने का काम करने के लिए हमने एक नौकर रखा है उसको पांच लाख रुपए दिवस की हम पगार देते हैं क्या विचित्र देश है ये और हिंदुस्तान में जो मालिक है इस देश का काश्तकार मजदूर अध्यापक विद्यार्थी आप मैं हम सब जो रोज आठ आठ घंटे मेहनत करें दस दस घंटे खेती में मेहनत करें उनको चालीस रुपए नहीं मिलता पचास रुपए नहीं मिलता साठ रुपए नहीं मिलता बेचारे दस दस पंद्रह रुपए पे काम करने को तैयार कल मैं उरण नाम के गांव में गया वहां मेरे परिचित मित्र हैं निमाडे सिंह मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा राजीव भाई हमारे गांव की तो परिस्थिति ऐसी है कि बहनें महिलाएं पूरे दिवस खेत में काम करें तो भी 25 रुपए नहीं मिलता हूं तो हमारे देश का काश्तकार दिवस भर खेती में काम करे मर जाए उसकी पीठ टूट जाए क्योंकि जब वो शेती करता है धान की शेती करे तो उसकी पीठ टूट जाती है झुके झुके झुके झुके धान की रोपाई करनी पड़ती है वो काश्तकार को दिवस में पच्चीस रूपये भी न मिले और राष्ट्रपति को सिर्फ सही करने के लिए दिवस का 5 लाख रूपये कर ये व्यवस्था अपने देश और राष्ट्रपति महोदय जिस घर में रहते हैं वो घर कैसा तीन कमरे एक घर में शिवाजी महाराज का महल भी नहीं था ऐसा तो तीन किसी राजा का महल नहीं था 350 सौ का राष्ट्रपति के महल में 350 कमरे मैंने एक दिन उनको कहा मेरे कुछ मित्रों को जो पुडारी हैं कि राष्ट्रपति दो पति पत्नी हैं बस एक पति और एक पत्नी और तो कोई है नहीं घर में तो ये दो लोग 350 कमरे में रहते कैसे हैं आप मुझे जरा ये समझो कैसे रहते कुछ हिसाब ही नहीं बैठता उसका मैंने एक दिन यह सोचा कि वो एक दिवस या एक रात एक कमरे में सोए दूसरे दिवस दूसरे कमरे में सोएं, तीसरे दिवस तीसरे कमरे में सोएं, तो भी एक बरस के बाद पहले कमरे का नंबर आएगा एक बरस के बाद क्योंकि एक बरस में दिन तीन सौ पंद्रह दिवस छुट्टी के निकाल दो हालांकि राष्ट्रपति की छुट्टी उससे ज्यादा है तीन महीने की छुट्टी है उनकी तो मैं तो पंद्रह दिवस ही की बात करता हूं तो पंद्रह दिवस छुट्टी के निकाल दो हर दिवस वो एक कमरे में सोए तो भी तीन कमरे का हिसाब कुछ समझ में नहीं आता वो रहते हैं उतने बड़े घर में हो सकता है राष्ट्रपति बनने के पहले उनके पास दो ही कमरे का घर हो लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद माने हमारा नौकर बनने के बाद उनको आलीशान महल मिलेगा जब वो हमारे जैसे हैं तब वो दो ही कमरे के घर में रहेंगे लेकिन जब हमारे नौकर बनके सही करने के लिए बैठेंगे तो उनको साढ़े कमरे का घर मिलेगा ये व्यवस्था अपने देश की अब वो जो साढ़े कमरे का घर है उसकी सफाई होती है तो उसमें तो 400 से ज्यादा तो कर्मचारी हैं झाड़ू लगाने वाले फिर पीछे से पोछा लगाने वाले दिवस भर उसमें सफाई चलती रहती है दिवस भर मैं तो कई बार गया हूं वहां और फिर वहां पे रसोई हैं डॉक्टर हैं 20 डॉक्टर 20। अब पता नहीं कैसे इलाज होगा एक डॉक्टर हो तो कुछ समझता भी है भाई उसको क्या बीमारी है क्या नहीं अब बीस डॉक्टर एक साथ खड़े हो गए और राष्ट्रपति एक बीमार कैसे इलाज करेंगे कुछ मुझे तो नहीं समझ वो एक डॉक्टर एक डायग्नोसिस करेगा दूसरा दूसरी करेगा तीसरा तीसरी करेगा पता नहीं कैसे इलाज अभी हिंदुस्तान की परिस्थिति यह है कि गांव में दो दो लाख लोगों के मरीजों पर एक डॉक्टर नहीं और राष्ट्रपति के ऊपर बीस डॉक्टर और जब वो चलते हैं तो पच्चीस तीस कार उनके साथ चलती पच्चीस तीस कम से कम एक बार मैंने किसी को पूछा कि भाई इतनी कार क्यों चलती है एक कार काफी है उनके लिए तो उन्होंने कहा हम इसलिए 25-30 कार चलाते हैं कि उनके ऊपर कोई अतरे की हमला ना करे तो मैंने कहा आप इसकी क्या गारंटी लेते हैं तो उन्होंने कहा हम ऐसी गारंटी लेते हैं कि राष्ट्रपति किस कार में ये पता ही नहीं चलता तो एक ही कार में वो बैठते हैं बाकी सब खाली होती सिर्फ ड्राइवर रहता आगे पीछे लाइन से चलती एक में वो बैठते बाकी खाली चलती तो वो जब चलती है तो उनके डीजल पेट्रोल का खर्च वो अलग से है तो कुछ समझता नहीं अपने को तो ये क्या चलता आपने है आपने फिर उपराष्ट्रपति हैं, उनको तो बरस का खर्च तेरह कोटी का उनका तो कुछ भी काम नहीं राष्ट्रपति तो भी सही करते उपराष्ट्रपति का तो वो भी काम नहीं एक बार मैंने किसी को पूछा ये उपराष्ट्रपति क्यों बनाए आपने काम तो कुछ है नहीं तो वो कहते हैं कि राजी भाई राष्ट्रपति मर गए तो अब मैंने उनसे पूछा कि मर गए तो मरे तो नहीं अभी तक पिछले 50 वर्षों में ऐसा कभी हुआ नहीं कि राष्ट्रपति मरे और उपराष्ट्रपति को काम आया वो होता ही नहीं है तो अगले 100 वर्ष भी नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है लेकिन पोस्ट बराबर चालू और खर्चा उनका बराबर तो उनका खर्च है। फिर उपराष्ट्रपति के नीचे पंत प्रधान उनका बरस का खर्च ग्यारह कोटी का फिर उसके नीचे मंत्री तिहत्तर मंत्री हैं तिहत्तर मंत्रियों में छत्तीस मंत्री हैं जिनके पास कोई काम नहीं हाँ मैं आपको सच बात बता रहा हूँ उपराष्ट्रपति के नीचे पंत प्रधान उनका बरस का खर्च ग्यारह कोटी का फिर उसके नीचे मंत्री तिहत्तर मंत्री हैं तिहत्तर मंत्रियों में 36 मंत्री हैं जिनके पास कोई काम नहीं है हां मैं आपको सच बात बता रहा हूं एक अंदर की बात बताता हूं सरकार के अंदर जो 36 मंत्री हैं उन्होंने अभी एक एसोसिएशन बनाया संगठन बनाया सरकार के अंदर सरकार के अंदर आप समझते संगठन बनता बनता है वहां भी उन्होंने क्यों बनाया तो एक मंत्री को मैंने पूछा भाई आपने क्यों एसोसिएशन बनाया तो उन्होंने कहा हमने प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम दिया ज्ञापन दिया तो क्या बात का कि हमको काम दो काम ही नहीं है हमारे तो मैंने पूछा आप दिवस भर करते है क्या है कि बस बैठते हैं एसी में सवेरे आते हैं शाम को घर चले जाते हैं कुछ उसमें देखते रहते हैं टीवी वगैरह और तो कुछ काम है और काम क्यों नहीं है क्योंकि पहली बार ऐसा मंत्रिमंडल बना देश में जिसके मंत्रियों की जरूरत ही कम थी ज्यादा से ज्यादा 40 40-45 मंत्री बहुत होते हैं दिल्ली में अभी तो तिहत्तर मंत्री काम कहां से आए लेकिन खर्चा उनका सबका मंत्रियों वाला फिर उन मंत्रियों के नीचे मुख्यमंत्री पूरे देश में 28 मुख्यमंत्री दर मुख्यमंत्री का साल का खर्च 10 कोटी तो 28 का 280 सौ कोटी फिर 28 राज्यपाल मुख्यमंत्री के ऊपर हरेक राज्यपाल का ग्यारह बारह कोटि का खर्च तो तीन कोटी वो फिर राज्य सरकार में मंत्री केंद्र के अलग राज्य के अलग। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं मेरे राज्य सरकार में नव्बद के ऊपर चार चौरानवे मंत्री इस समय चौरानवे और उनमें से अठारह मंत्री हैं जिनको कहते हैं मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो बिना खाता मंत्री खाता कहां से लाएं लेकिन मंत्री हैं सर आएगा कहां से और जो मंत्री खाता के बगैर हैं उनका एक बरस का चाय पानी का खर्च एक कोटी छत्तीस लाख रूपये का चाय पानी का खर्च खाता नहीं है लेकिन चाय पानी शायद चाय पानी के लिए ही मंत्री फिर एक बार मैंने किसी पुढ़ारी को पूछा यूपी में कि भाई इतना जम्बो मंत्रिमंडल क्यों तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए तो बना नहीं पड़ता तो मैंने कहा मेरे उत्तर प्रदेश में 405 आमदार होते हैं पहले तो चार थे फिर जब से उत्तरांचल अलग हुआ तब से हमारे यहां चार आमदार तो मैंने कहा एक दिन आएगा सब आमदार को मंत्री बनाओगे क्योंकि हरेक का वोट चाहिए मुख्यमंत्री और सबके लिए मंत्री की गाड़ी दोगे लाल बत्ती दोगे हरी बत्ती दोगे सब करोगे वे और उनके लिए रहने को घर फ्री है बंगला फ्री है बिजली फ्री है मोबाइल फोन फ्री है आप जानते हैं हरेक मंत्री को मोबाइल फोन फ्री है और उनको जो मोबाइल मिला हुआ है वो रोमिंग है ऑल इंडिया है वो फोन करें या न करें आठ महीने का तो उसका बिल 8000 रुपए महीने का बिल वो फोन करें या ना करें हर एक मंत्री को ऑल इंडिया मोबाइल स्टेट में भी और सेंट्रल में फिर उसके बाद जब वो सदन नहीं चलता माने विधानसभा नहीं चलती लोकसभा नहीं चलती और अपने क्षेत्र के दौरे पर होते हैं तो वो अलाउंस अलग से मिलता है, कॉन्स्टिट्युएंसी के हिसाब से फिर गाड़ियों में डीजल पेट्रोल मिलता केंद्र के मंत्री को बड़े आराम से बरस में चार लीटर डीजल या पेट्रोल फ्री है मिनिमम इतना तो है फिर हवाई जहाज की यात्रा फ्री है फिर रेल की यात्रा फ्री है तो क्या क्या नहीं है उनको एक एक घर के मंत्री को मैंने देखा पांच पांच एकड़ में घर बना हुआ है पांच एकड़ और उसमें वो भाजी करते हैं और भाजी भी बाजार में बेचते हैं उसकी भी कमाई कर लेते हैं आप हसी है मत मैं आपको सच्ची बात बोल रहे दिल्ली में कई मंत्रियों के घर में मैंने देखा वो भाजी पाला करते हैं और बाजार में बेच के उसका भी ना लेते हैं क्योंकि पांच एकड़ का प्लॉट है क्या करेंगे उसमें रह तो सकते नहीं, तो उसमें खूब करते हैं तो उसमें थे कमाई करते हैं तो ये परिस्थिति है फिर एक दिन मैंने क्या किया कि इसके ऊपर 800 सौ खासदार अपने देश में और 800 सौ खासदार के ऊपर चार आमदार पूरे देश में हर एक खासदार का एक महीने का खर्च एक लाख रुपए और ये जो पगार वाढ़ हुआ ना अभी पन्द्रह बीस दिवस पूर्व तीन पट पगारवाढ़ किया तो पगार पगारवाड़ के बाद अब खासदार का महीने का खर्च हो जाएगा तीन लाख रुपए अभी तक एक लाख रुपए महीने था तीन लाख अब आप देखो ये चतुराई क्या है आप अगर अखबार पढ़ोगे तो उसमें खबर ये है कि पहले उनको पगार थी चार हजार रुपए मासिक अब बारह हजार ये तो बेसिक है इसके ऊपर बहुत कुछ होता ये तो आपको मुझको मूर्ख बनाने के लिए बेसिक सैलरी है इसके अलावा जो उनको दिया जाता है उनके डिपार्टमेंट के उनके सेक्रेटरी के उनके असिस्टेंट के नाम पर उनके पूरे ऑफिस के नाम पर फिर उनको बिजली के खर्चे के नाम पर पानी के खर्चे के नाम पर घर खर्चे के नाम पर फिर हवाई जहाज की यात्रा वो सब मैंने एक बार जोड़ा तो एक आमदार सॉरी एक खासदार का महीने का औसतन खर्च लाख रूपये और अब पगारवाड़ के बाद हो जाएगा तीन लाख रूपये अच्छा अब तीन लाख रुपए खासदार की पगार हो गई माने खर्चा एक बरस का तो भी खासदार संतुष्ट नहीं क्यों होते अभी और बढ़ाओ इसको हमारे देश में एक खासदार हैं उनका नाम है राजीव शुक्ला और राज्यसभा में अभी खासदार हुए हैं थोड़े दिवस पूर्व तो उन्होंने अभी थोड़े दिवस पूर्व कहा कि ये तीन लाख रूपये मासिक जो हमारा खर्चा है ये कम है। तो उसको किसी ने पूछा कितना होना चाहिए तो उसने कहा बारह लाख होना चाहिए कम से कम तो फिर उनको पूछा गया भाई 12 लाख रुपए महीने का आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जो आपको इतना मिलना चाहिए तो उनका कहा अमरीका में मिलता है इतना तो अमरीका चले जाओ फिर यहां क्यों हो हिंदुस्तान जाओ अमरीका हमने तो नहीं रोका है आपको ले लो वहां का वीजा चले जाओ और अमरीका में तो उल्टी हालत है अभी जो गए हैं उन्हीं को पीट पीट के बधा रहे हैं अभी तो अमरीका में बारह लाख रुपये मासिक है और वो तब है जब उनकी इकोनॉमी का स्केल और हमारी इकॉनॉमी के स्केल में जमीन आसमान का फर्क है अमेरिका का एक साल का बजट हिंदुस्तान के दस साल के बजट के बराबर है तो जब उनका एक साल का बजट दस साल के हमारे बजट के बराबर है उस बजट में वो बारह लाख रुपए महीने देते हैं लेकिन एक माइति मैं आपको देना चाहता हूं वो ये अमरीका के किसी भी खासदार को ना तो मुफ्त में मोबाइल फोन मिलता है ना मुफ्त में हवाई यात्रा करने को मिलती है ना मुफ्त में रहने को घर मिलता है न मुफ्त की बीज मिलती है न मुफ्त का पानी मिलता है उनको उतना ही टैक्स देना पड़ता है जितना दूसरे लोगों को देना पड़ता है हमारे खासदार ये भूल जाते हैं जब ये कहते हैं और अमरीका ही क्यों दुनिया के किसी भी देश में किसी भी खासदार को मुफ्त में मोबाइल फोन नहीं मिलता ब्रिटेन में आप चले जाइए ब्रिटेन में जितने भी एमपीज हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सबको किराए के घर में रहना पड़ता या अपने घर में रहना पड़ता सरकार किसी को घर नहीं देती गाड़ी किसी को नहीं देती भत्ता किसी को नहीं देती हमारे ही देश में है ये व्यवस्था तो इतनी भयंकर पगार का खर्च अपने देश का और यह खर्चा कितना है मैंने एक बार ये सब खर्चा जोड़ा राष्ट्रपति से लेकर और नीचे हिंदुस्तान में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर तक पगार का खर्च एक बार मैंने जोड़ा फिर बाद में मुझे लगा कि सरपंच को भी इसमें शामिल करूं क्योंकि अब उनको भी पगार मिलने लगी है तो पांच लाख छिहत्तर हजार सरपंच हैं पूरे देश में तो उनका भी खर्च मैंने जोड़ा तो एक बरस के पगार का ही खर्च सत्तासी हजार कोटी रूपये एक बरस का और ये जो सत्तासी कोटी रुपए पगार के ऊपर खर्च होता है वो हमारे देश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है आप पूछोगे क्यों आप सीधे से हिसाब जोड़ लो ना अगर ये सत्तासी कोटी बरस में खर्च नहीं होता सीधे लोगों में बांट दिया जाता तो भी एक एक व्यक्ति को इस देश में 8,700 रुपए बड़े आराम से बरस में मिल सकता नहीं करते हम व्यवस्था ही नहीं चलाते ना हमें संसद चलानी है लोकसभा ना विधानसभा बंद कर दो ये सब क्योंकि आप चलाते हो हमारे लिए और हमारा ही काम होता नहीं पगारवाड़ होती रहती जब संसद में पगारवाड़ का विधेयक आता है सब खासदार एक बाजू में हो जाते कोई उस दिन विपक्ष नहीं होता सब सत्ता पक्ष में आ जाते और पगारवाड़ का विधेयक तीन मिनट में पारित होता बस तीन मिनट में और मुझे इस बार इतना खराब लगा कि इसी वर्ष हिंदुस्तान में भूख से सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं और इसी वर्ष अपने पुढ़ारी पगारवाड़ में लगे हुए हैं सबसे ज्यादा दुख की बात है अपने देश और दुख ही नहीं शर्म आती है मुझे मेरे देश के पुढ़ारियों को यही देश है जिसको भारत हम कहते हैं पचास वर्ष पूर्व इस देश में ऐसे पुढ़ारी होते थे जो देश के लिए सब कुछ दे सकते थे घर में जो है वो भी निकाल के दे सकते आप उन पुढ़ारियों के नाम गिन लो लोकमान्य तिलक हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह चंद्रशेखर का आजाद कांत्या टोपे झांसी कां लक्ष्मीबाई नाना फडणवीस सावरकर महात्मा गांधी ऐसे ऐसे आप लिस्ट बनाते जाओ एक एक पुधारी का नाम लेते जाओ चाफेकर बंधु ये जितने भी नाम आप लेना चाहो ले सकते हो इन सभी नाम लेने वालों के नेताओं के चरित्र लगभग क्या थे कि वो देश के लिए कुछ भी कर सकते थे अपना घर देना हो तो घर दे सकते थे बच्चों को दावों पर लगाना हो तो बच्चों को दावों पर लगा सकते थे नौकरी छोड़नी हो तो नौकरी छोड़ सकते थे धंधा छोड़ना हो तो धंधा छोड़ सकते थे और किया है उन्होंने आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस तो आईसीएस में टॉपर थे और अंग्रेजों की सरकार में आईसीएस टॉप करना कोई मजाक बात नहीं थी हिंदुस्तानियों को तो प्रवेश नहीं मिलता और उन्होंने अंग्रेजी लड़कों को पीछे छोड़ते हुए फुट टॉप किया था वो बहुत बड़े पद पर नौकरी के लायक थे लेकिन टॉपर होने के बाद भी नौकरी छोड़कर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी सब छोड़ दिया भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बहुत अच्छे घर के बच्चे थे चाहते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे व्यापार कर सकते थे लेकिन छोड़ दिया सब चाफेकर बंधु भी ऐसे ही थे हमारे देश में सावरकर की कोई कमी थी क्या योग्यता में महात्मा गांधी की योग्यता कुछ कम थी क्या बहुत बड़ी डिग्री थी उनके पास बैरिस्टर थे करोड़ों करोड़ों रूपये कमा सकते थे लोकमान्य तिलक को देखो लोकमान्य तिलक के पास बार लॉ की डिग्री थी वो चाहते कोटिपति बन सकते थे लेकिन इन सब ने देश के लिए सब कुछ न्योछावर किया अपनी जान तक दी पैसा तो कुछ भी नहीं होता पैसा दान तो कोई भी कर सकता है अपनी देह का दान करना अपनी जान देना अपनी कुर्बानी देना ये तो ऊंची बात है वो सब करने की मान्यता रखने वाले पुढ़ारी वो एक बाजू में और आजकल के हरामखोर पुढ़ारी दूसरे बाजू में आजकल के पुढ़ारियों को तो कहीं से मौका मिल जाए तो जोंक की तरह से चिपकते हैं और खून जब तक अंतिम बूंद बाकी है आप में तब तक चूसते रहते ऐसे हैं ऐसे ही सब कहीं मौका मिल जाए देखो आप एक तो पगार में पैसा लेते हैं भरपूर बच्चे मिलते हैं वेतन मिलता भरपूर फिर यही पुढ़ारी रिश्वत भी लेते हैं अलग आप छोटे से छोटा काम लेके जाओ अकोला में कहीं पर किसी मोहल्ले में एक हैंड पाइप लगाना है और मैं आपको चैलेंज देकर बोलता हूं आप ले जाओ कि हमें एक हैंड पाइप लगा बिना पैसे के आपका काम हो जाए तो आप मुझे बता देना छोटे से छोटा काम गली में किसी कोने पर हैंड पाइप लगाना किसी गांव में कुआं खुदवाना तालाब बनवाना गांव की सड़क बनाना जो उनका काम है जो फर्ज है जिसके लिए हम उनको टैक्स देते हैं उसमें ऊपर से रिश्वत अलग से लेते हैं और क्या है बंटवारा है पूरा पूरा मंत्रालय बटवारा करता है पैसे का आपको मैं एक उदाहरण देता हूं आप अकोला में कोई एक स्कूल खोलना चाहो तो आपको जितनी रिश्वत देनी पड़ेगी उतने में शायद दो स्कूल खुल जाए परमिशन नहीं मिलेगी लाइसेंस नहीं मिलेगा ये नहीं होगा वो नहीं होगा फिर मिल गया तो नॉन ग्रांट वाला होगा फिर ग्रांट वाला कराने में अलग से आपको ये सारे धंधे वो करते हैं रिश्वत भी लेते हैं घूस भी लेते हैं और रिश्वत और घूस जब लेते हैं तो यह भी नहीं देखते कि यह गरीब आदमी है नहीं दे सकता वो तो कसाई जैसे निर्दयी होते जैसे कसाई होता है ना वो ना गाय को देखता है ना बड़त को देखता सब पे उसका छुरा चलता है बड़ा वैसे ही कसाईपन इनमें आ गया गरीब से गरीब आदमी को नहीं छोड़ते मैंने कई बार मेरी आंखों से देखा मैं तो गांव गांव में जाता हूं इतने इतने गरीब लोग जिनके पास विचारों के पास खुद का कुछ नहीं है पुढ़ारियों ने उनको भी धोखा देने में कमी नहीं छोड़ती किसी को धोखा देते हैं तुमको नौकरी लगवाएंगे मुंबई आ इतना पैसा दे दो बेचारा कहीं से कर्ज लेके देता और मुंबई पहुंच के कुछ नहीं उसका और अभी तो ऐसे केस पकड़े जाने लगे हैं अभी तो कोई एक बाई पकड़ी गई है जिसका टेप है ओरिजिनल टेप है जिसमें उसने कहा कि तुमको शिक्षक की नौकरी मिलेगी 35,000 रुपए ले आओ और गारंटी देकर वो बाई बोल रही है मैं नाम भूल गया नहीं तो नाम लेके बताता यही महाराष्ट्र की पुढ़ारी है वो वो कहती है कि तुमको गारंटी से नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी तो तैतीस पैंतीस हजार वापस करेगी और वो जिस व्यक्ति ने यह सब किया उसने टेप कर लिया क्योंकि तहलका डॉट कॉम जब से हुआ है लोगों में थोड़ी होशियारी आ गई तहलका डॉट कॉम ने थोड़ा होशियार तो बनाया ही है लोगों को तो उसने टेप कर लिया और ले जाके सुना दिया कि देखो इस तरह से घूस और रिश्वत छोटे छोटे कामों में तो वो अलग से है पगार अलग से रिश्वत और घूस अलग से तो मैं तो कई बार कहता हूं कि इनको पगार देने की जरूरत क्या रिश्वत और घूस में ही इतना बना लेते हैं इन सबकी पगार तो जीरो कर देनी चाहिए लेकिन वो है तो रिश्वत अलग से घूस अलग से पगार अलग से और अब एक आखिरी बात इनके बारे में कि कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा उसमें कमाई पैसे की अलग से जैसे एक एंड्रोन नाम की अमेरिकन कंपनी आई यहां महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के बहुत सारे पुढ़ारियों ने कहा कि हम उसको उठाकर अरब सागर में फेंक देंगे फिर बाद में क्या हुआ कि जो उसको अरब सागर में फेंकने वाले थे उन्होंने ही सामने से समझौता कर लिया तो एनरोन का समझौता हुआ तो बीज बनना शुरू हुआ तो बीज प्रकल्प भी लग गया तो उसमें बीज बनना शुरू हुआ आठ रुपए यूनिट आठ रुपए यूनिट बीज बनता है एनरोन में अभी तो दो महीने से बंद है लेकिन जब बंद हुआ तो आठ रुपए यूनिट का उसका रेट था और वैसे महाराष्ट्र में एनरोन के अलावा जो बीज प्रकल्प चलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जहां महाराष्ट्र में बनती है उसमें एक यूनिट बीज बनता है पैंसठ पैसा एनरोन के अतिरिक्त एक यूनिट बीज महाराष्ट्र में पैंसठ पैसे का हाइड्रो इलेक्ट्रिक और एनरोन का आठ रूपये एक बार मैंने किसी पुढ़ारी को पूछा कि ये चक्कर क्या एनड्रॉन के बिना हम बीज बनाते हैं तो पैंसठ पैसे यूनिट और एनरोन वही बीज बनाता है तो आठ रूपये यूनिट कह लगे राजी भाई क्वालिटी का फर्क है मैंने कहा क्या क्वालिटी का फर्क है बीज तो बीज होता उसमें क्या क्वालिटी का फर्क है क्वालिटी का फर्क बल्ब में हो सकता है ट्यूबलाइट में हो सकता है बीज में क्या फर्क है लेकिन वो ऐसा समझते थे कि मैं मूर्ख हूं तो मैं मान जाऊंगा उन्होंने क्वालिटी का फर्क है मैंने कहा भाई ये कौन सी क्वालिटी क्वालिटी बल्ब में ट्यूबलाइट में हो सकती है बीज तो एक ही रहता तब वो कहने लगे ये इंपोर्टेड बीज मैंने अमरीका से हमने कंपनी बुलाई है उसका यह बीज है तो उस दिन तो मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि मेरे पास न कोई प्रमाण था न कोई सबूत था उसके थोड़े दिवस के बाद ही पता चला कि जिस एंड्रॉन कंपनी को यहां प्रकल्प मिला चलाने के लिए या बनाने के लिए उस एंड्रोन कंपनी ने पुढ़ारियों को दो सौ सैंतालीस कोटी रूपये की रिश्वत खिलाई दो सौ और यह बात कैसे खुली एंड्रॉन कंपनी के एक अधिकारी ने अमेरिका में ही इस बात को खोला कैसे खोला अमेरिका में एक हंगामा आजकल चल रहा है ये तो हुआ अतिरिक्त हमला यह नहीं इससे भी बड़ा एक हंगामा हंगामा यह है कि जॉर्ज बुश नाम का जो प्रेसिडेंट है उसको एंड्रॉन कंपनी ने 9 अबज डॉलर की रिश्वत दी है जॉर्ज बुश को जो इस समय अमेरिका में प्रेसिडेंट है और उस एंड्रोन कंपनी से 9 अबज डॉलर लेकर तो वो राष्ट्रपति बना है एंड्रॉन का यह कहना है कि इसको राष्ट्रपति हमने बनाया अगर हम नौ अबज डॉलर नहीं देते नौ अबज डॉलर कोई छोटी रकम नहीं है नाइन बिलियन डॉलर 900 करोड़ डॉलर तो एंड्रोन ये कहता है कि इतना पैसा हम नहीं देते तो ये तो प्रचार नहीं कर पाता प्रचार नहीं कर पाता तो राष्ट्रपति नहीं बन पाता तो हमने बनाया तो उनको पूछा गया क्यों बनाया तो अमेरिका में एक स्टेट है उसका नाम है कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया स्टेट में बीज की पूरी व्यवस्था एंड्रॉन कंपनी के हाथ में आए इसके लिए उन्होंने नौ अवध डॉलर दिया प्रेसिडेंट बुश को एंड्रॉन ये चाहता था कि पूरी बीज व्यवस्था पूरी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हमारे हाथ में आ जाए कैलिफोर्निया में तो उसका कुछ काम शुरू भी हुआ था लेकिन घोटाला बीच में खुल गया तो वो बात वहीं पे रुक गई तो अब एंड्रॉन के खिलाफ अमेरिका में बहुत बड़ा माहौल है उसके खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन हुए हैं अदालत में मुकदमे चल रहे हैं तो उसी के दौरान एक एंड्रॉन कंपनी के अधिकारी को ये पूछा गया कि भाई अगर आप अमरीका के राष्ट्रपति को पैसा देकर खरीद सकते हो तो सब दुनिया में आप यही करते हो गए कहां तो करते तो उनको कहा गया भारत में भी ऐसा किया कहां किया तो भारत में क्या किया आपने तो उन्होंने कहा दो सौ सैंतालीस कोटी रूपये दिया भारत के पुडारियों तो उसको पूछा गया कि आपने अपनी बैलेंस शीट में कहीं लिखा है ये दो सौ सैंतालीस कोटी रूपये तो उन्होंने कहा हां लिखा है लेकिन ऐसे नहीं लिखा कि हमने रिश्वत में दिया घूस में दिया तो पूछा गया कैसे लिखा है तो उन्होंने कहा हमारी बैलेंस शीट में वो लिखा हुआ है एक्सपेंसिज फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन अब चक्कर क्या पोलिटिकल एजुकेशन क्या होता राजनीतिक शिक्षण एक नई बीमारी आई है इस देश बहुत सारे शिक्षण होते हैं समाज शिक्षण होता है गणित का शिक्षण होता है फिजिक्स का मैथमेटिक्स का सबका ये राजनीति का क्या शिक्षण तो एंड्रोन कंपनी के अधिकारी का ये कहना है कि पहले कोई पुढ़ारी हमारा विरोध करते हैं फिर हमने उनको पैसा दिया तो उन्होंने हमारा विरोध करना बंद कर दिया तो उनका राजनीतिक शिक्षण हो गया ये है अब आप जरा एक कल्पना करो कि एक एंड्रॉन कंपनी दो सौ कोटी रूपये की रिश्वत अगर दे सकती है तो भारत में एनड्रॉन जैसी 4000 कंपनियां हैं कितने लाख कोटी की रिश्वत दी होगी आप सोचो फिर मैं थोड़े दिन से इस पूरे प्रकल्प में बहुत पीछे पड़ा हूं एंड्रॉन वाले में एंड्रॉन जैसे कई प्रकल्प में तो मुझे माहिती ये मिल रही है कि ये जितने भी प्रकल्प ऐसे लगते हैं कोई भी परदेशी कंपनी आती है बिना रिश्वत और बिना घुस के कोई प्रकल्प उनको मिलता ही नहीं सैंक्शन नहीं होता तो इतना सारा पैसा ये लोग जब बनाते हैं प्रकल्पों में तो वो कहां जाता एक तो पगार का लेते हैं फिर घुस लेते हैं रिश्वत लेते हैं फिर प्रकल्प लगते हैं प्रोजेक्ट में उनमें से अलग से लेते हैं ये सारा का सारा पैसा ये जो पुढ़ारी लोग हैं भारत से ले जाकर परदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं दुनिया में एक देश है उसका नाम है स्विट्जरलैंड देखने में बहुत छोटा सा देश है लेकिन उस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति है ऐसा कहते हैं। वहां कुछ 10-12 बैंक हैं उनका कुछ नाम है जैसे बैंक ऑफ जीनीवा बैंक ऑफ ज्यूरिक ऐसे ऐसे वहां पर कुछ 12-15 बैंक हैं। उन बैंकों में अकाउंट ओपन होते हैं लेकिन वहां जो अकाउंट ओपन होते हैं उनकी एक विशेष बात है विशेष बात यह है कि जो भी व्यक्ति वहां जाकर अकाउंट खोलता है उस व्यक्ति को वहां ब्याज नहीं मिलता उल्टा सर्विस चार्ज देना पड़ता है और सर्विस चार्ज कैसे देना पड़ता है जैसे मान लो एक कोटी डॉलर आप वहां जमा करो तो साढ़े चार टका के हिसाब से देना पड़ेगा और अगर आप एक कोटी डॉलर जमा करके आ गए और दस वर्ष तक आप दूसरा कुछ उसमें नहीं जमा कर पाए तो वो एक कोटी डॉलर आपका सर्विस चार्ज में खत्म हो लेगा क्योंकि तो साढ़े के हिसाब से हर, हर साल का साढ़े लाख फिर अगले साल का फिर अगले साल का तो 10-15 साल में वो जीरो हो जाता है तो इस तरह से वहां अकाउंट चलते हैं दूसरे उन अकाउंट की एक विशेषता होती है कि आप जब स्विस बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो वो कभी उसकी किसी को पोल नहीं बताते जब तक कि ये सिद्ध ना हो जाए कि ये अकाउंट का पैसा घोटाले का है अगर यह सिद्ध हो जाए तो वो तुरंत पोल खोल देते और अगर सिद्ध नहीं होता तो वो दबा के रखते हैं तीसरी एक महत्व बात है कि जिन अकाउंट में यह पैसा रखा जाता है वो सबके सब अकाउंट सब में सामान्य रूप से कोई नॉमिनी नहीं होता जिसने जमा किया वो ही विदड्रॉ कर सकता और अगर मर गया तो डूब जाता ऐसा भी होता है अब ये सब पुढ़ उन बैंकों में ले जाकर पैसा रखते हैं और जिन पुढ़ारियों ने उन बैंकों में पैसा रखा है उनके बारे में मैंने पिछले दस वर्षों में कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए हैं मेरे एक मित्र हैं अमरीका में रहते हैं उनका नाम है शिवखेड़ा आपने सुना होगा आजकल अखबारों में उनका बहुत जाहिरत आता है उनकी एक लिखी हुई पुस्तक है जीत आपकी बहुत चलती है पूरे देश शिव शिवखेड़ा बेसिकली इकोनोमिस्ट है अर्थशास्त्री और उनका इसी विषय पर अध्ययन है भारत के पुधारी जो ब्लैक मनी पैदा करते हैं या लूट और रिश्वत का पैसा जो रखते हैं वो स्विस बैंक में जाता है तो उसके बारे में उनका अध्ययन है अभी थोड़े बरस से वो भारत आने लगे हैं शिवखेड़ा अभी थोड़े समय पूर्व वो उड़ीसा में थे संबलपुर नाम के गाँव में मैं भी था वहां पर हम दोनों व्याख्यान देने एक ही शहर में गए कृष्णखेड़ा तो से अभी शायद मेरी डेढ़ दो महीने पहले मुलाकात हुई तो मैंने उनको पूछा कि आपके स्टेटिस्टिक्स क्या कहते कितना पैसा है भारत के पुढ़ारियों का स्विस बैंक में तो उन्होंने कहा भाई जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके अनुसार भारत के पुढ़ारियों का स्विस बैंक में टू बिलियन डॉलर 2000 बिलियन डॉलर्स अब ये कितना होता है 2000 हजार अबज डॉलर एक अबज में 100 कोटी और एक डॉलर में सैतालीस रुपए तो 2000 हजार अबज डॉलर कितना 2000 हजार अबज डॉलर आप समझ लो अट्ठानवे लाख कोटी रुपए माने सौ लाख कोटी रुपए के आसपास हमारी कुल लोक संख्या 100 कोटी और पुढ़ारियों का पैसा सौ लाख कोटी तो एक एक को कितना मिल सकता है आप सोचो जरा सौ सो लाख कोटी ही पुढ़ारियों का पैसा स्विस बैंक में पड़ा है और इनमें मजे की बात ऐसी है वो ये बताते हैं शिव शिवखेड़ा कि बहुत सारे पुढ़ारी हैं जो मर गए लेकिन पैसा वहां पड़ा हुआ है। क्योंकि अब उनके परिवार का कोई विड्रॉ नहीं कर सकता कानून उनका ऐसा है कि जो जमा करेगा वही विड्रॉ करेगा नॉमिनी वो एक्सेप्ट नहीं करते तो आप सोचो इतना पैसा तब मेरे समझ में अब सब बात आती है बात क्या आती है दस पंचवर्षीय योजनाएं हुई नौ पंचवर्षीय योजना उनमें नब्बे लाख कोटी खर्च हुआ लेकिन देश का विकास और वैसे का वैसा ही है गरीबी भूखमरी बेकारी तो ये गया कहा यही पैसा है जो स्विस बैंक में गया फुढ़ारियों ने रिश्वत ली घोटाले किए घोटाले का पैसा कहां गया स्विस बैंक में गया और वो पैसा जो स्विस बैंक में पड़ा है अगर भारत में होता तो देश में गरीब और बेकार व्यक्ति का नामोनिशान नहीं होता क्योंकि इतना पैसा अगर हमारी करेंसी में होता हमारे लोकल करेंसी के सर्कुलेशन में इकोनॉमी में होता ये पैसा तो आप जानते इसमें से क्या हो सकता कोई मजाक बात नहीं है दो डॉलर बहुत रकम होती अगर ये 2000 हजार डॉलर देश में रहती पुढ़ारियों ने देश के बैंकों में ही रखा होता बैंक में से हमने कर्ज लिया होता कर्ज से कोई कारखाना चलाया होता कारखाने में माल बनाया होता माल बनाकर बाजार में बेचा होता बेचकर मुनाफा कमाया होता फिर कर्ज को वापस किया होता फिर दूसरे ने लिया होता तो आप सोचो तो देश का कितना औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो सकती थी इसी पैसे और मैं तो बोलता हूं कुछ भी नहीं किया होता सब गरीबों को बांट दिया होता खुले हाथ से तो हरेक गरीब आदमी कोटिपति हो जाता है ये देश की गरीबी का मुख्य कारण है प्रमुख कारण ये पुढ़ारी लोग अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए क्या कहते हैं लोकसंख्या बाढ़ इस देश में है इसलिए देश में गरीबी भूखमरी है और मैं तो कई पुढ़ारियों को जानता हूं जो आमदार और खासदार बनने के पहले उनके पास स्टूटी साइकिल नहीं थी चलने और आज वो उसके पास चार चार सौ कोटि की संपत्ति पांच पांच सौ कोटि की संपत्ति ऐसे भी कई पुढ़ारियों को मैं जानता हूं जो सिनेमा का टिकट ब्लैक करते थे आमदार खासदारों ने आज उनके पास पांच पांच सौ कोटि की सम्पत्ति ये कहां से आ रहा है सारा तो वो कहते हैं ईश्वर ने हमें दिया भगवान ने दिया भगवान उन्हीं को देता मुझे क्यों नहीं देता आपको क्यों नहीं दे तो और उनके घर में कोई पेड़ लगा है रुपये का वो हिलाते हैं तो उसमें से गिरता ये सब हमारा पैसा आपका पैसा मेरी मेहनत का आपकी मेहनत का ये गलती से इनके हाथ में लग गया या घोटाला करके उनके हाथ में लग गया उसी में से ये सब चलता है तो भारत की गरीबी भूखमरी बेकारी का सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं देश का पैसा परदेश जाना देश की लक्ष्मी का परदेश जाना देश की संपत्ति का प्रदेश जाना हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि लक्ष्मी अगर आपसे नाराज हो जाए तो आप गरीब हो जाएंगे लक्ष्मी का नाराज होने का अर्थ लक्ष्मी आपके घर से निकल जाए परिवार से बाहर जाए तो आप गरीब हो जाएंगे तो देश एक बड़ा परिवार है देश में से पैसा निकल गया लक्ष्मी चली गई तो देश गरीब हो जाएगा तो वही गरीबी लगातार हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बेकारी क्यों आ रही है इस देश में बेकारी का एक दूसरा बड़ा कारण बेकारी का कारण यह है कि हमारे पुढ़ारियों ने पिछले 10 एक वर्षों से या 15 वर्षों से एक व्यवस्था चलाई है जिसको उदारीकरण कहते हैं जागतिकीकरण कहते हैं उस व्यवस्था में अंधाधुंध परदेशी माल अंधाधुंध परदेशी कंपनियां आ रही और हमारे पुढ़ारियों ने क्या किया कि जो परदेशी माल भारत में आकर बिक रहा है उस पर टैक्स बहुत कम कर दिया और परदेशी माल पर जो पाबंदी थी जो कॉन्स्ट्रेंट थे वो सब हटा लिए जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे वो सब हटा लिए हैं टैक्स के रिस्ट्रिक्शन हटा लिए हैं और जो अमाउंट के रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी हटा लिए हैं वो सब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, टैक्सेशन के रिस्ट्रिक्शन सब हटा लिए तो अंधाधुंध परदेशी माल बिक रहा और बहुत सस्ती कीमत पर हमारे देश में आप कल्पना करो कि परदेशी माल कितनी सस्ती कीमत पर है आजकल अपने हिन्दुस्तान में पाम तेल बिकता है उदारीकरण के बाद पाम तेल बिकना शुरू हुआ इस देश में और एक लीटर पाम तेल बड़े आराम से ₹15 से लेकर ₹20-22 तक मिल जाता है एक लीटर उसी भारत में एक लीटर शिम तेल आप खरीदो नारियल का खोपरे का तेल आप खरीदो या कोई एक लीटर कपास का तेल खरीदो या एक लीटर सरसों का तेल खरीदो तो वो आपको 30-35 रूपये लीटर से 60-70 रूपये लीटर है तो अपने देश का जो स्वदेशी तेल है वो तीस पैंतीस रुपए लीटर से साठ सत्तर रूपये लीटर तक और जो परदेशी पाम तेल है वो 15 रुपए से लेकर पच्चीस तीस रूपये लीटर तक तो पाम तेल अंधा धुंध बिकता है और भारत के स्वदेशी तेल सब धीरे धीरे बिकने कम हो गए हैं तो तेल के उद्योग सब बंद हो गए मैंने अभी थोड़े दिन पहले लोकसभा में माहिती ली मेरे एक मित्र है खासदार है मैंने उनको कहा कि आप पूछो सरकार से कितने तेल उद्योग बंद हुए उन्होंने सरकार से सवाल किया सरकार ने जवाब दिया उन्नीस के साल से पाम तेल बीतना शुरू हुआ बड़ी मात्रा में अब तक अपने देश में 64,000 तेल उद्योग बंद हो गए सिक्सटी ऑयल इंडस्ट्रीज बंद हो गई राजस्थान में बंद हो गई गुजरात में बंद हो गई महाराष्ट्र में बंद हो गई मध्य प्रदेश में बंद हो गई सभी तेल उद्योग एक एक करके बंद होते जा रहे और उन तेल उद्योगों में काम करने वाले हजारों हजारों मजदूर बेकार हो रहे हैं और मजदूरी बेकार नहीं हो रहे हैं उन तेल उद्योगों को जो सप्लाई करने वाले काश्तकार थे उनको भाव नहीं मिल रहा है तो उनकी भी हालत खराब तो काश्तकार भी मर रहा है व्यापारी भी जा रहा है मजदूर भी बेकार जिस तरह परदेशी पाम तेल बिक रहा है उसी तरह से परदेशी कापड़ बिक रहा है साउथ कोरिया का कापड़ बिकता है स्विस कॉटन बिकता है हांगकांग कापड़ बिकता है और अब तो सरकार ने क्या किया है जो सिले सिलाई कापड़ मिलते थे जिनको रेडीमेड गारमेंट्स कहते हैं उनके लिए भी दरवाजा खोल दिया है वो भी बहुत सारे प्रदेशों से आकर बिकते हैं पहले अपने देश में रिस्ट्रिक्शन था कि सिले सिलाई कापड़ रेडीमेड गारमेंट्स परदेशी कंपनी नहीं बेचेगी इसको भारत की ही कंपनियां बेच सकती थी अब उदारीकरण के नाम पर उसको पूरा खोल दिया तो सिलाई सिलाई कापड़ भी प्रदेशों से आकर बिकते हैं गंजी बिकती है अंडरवेयर बिकता है ब्रेसियरीज बिकती हैं ढेर सारे कापड़ पैंट बिकती है टी शर्ट बिकती है बहुत सारे पेंटेलून और तमाम तमाम कंपनियों के नाम से बिकते हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है अपने देश के छोटे छोटे हजारों उद्योग बंद हो रहे जो रेडीमेड गार्मेंट्स बनाते हैं और कापड़ मिले भी बंद हो रहे हैं परदेशी कापड़ जब से बिकना शुरू हुआ तब से भारत सरकार ऐसा कहती है तीन सौ पचास कापड़ मिले तो बंद हो गई मुंबई में महाराष्ट्र में अहमदाबाद में बंद हुई बड़ोदरा में बंद हुई सूरत में बंद हुई और मिलें बंद हो रही हैं उसके साथ साथ लूम्स बंद हो रहे हैं पावर लूम्स जिनको आप कहते हैं अकेले मुंबई शहर में भिवंडी गांव में आप जाइए तीन लाख पावर लूम्स बंद पड़े हैं पूरा भिवंडी का सत्यानाश हो मैं अभी थोड़े दिन पहले कोलहापुर जिले के एक गांव में गया उसका नाम है इचल करंजी इचल करंजी में 60,000 हजार लूम्स चलते थे अभी उनमें से मुश्किल से दो तीन हजार चल रहे हैं बाकी सब बंद इचल करंजी की यार सूरत में अट्ठानवे हजार लूम्स बंद है अहमदाबाद में बंद है और जो पावर लूम्स पे दिन में तीन तीन चार चार मजदूर काम करते थे अब वो पावर लूम्स की मशीनें कौड़ी के भाव मिलती हैं किलो के भाव से भंगार के भाव से मिल रहे पूरा कपड़ा उद्योग का सत्यानाश हो और आप जानते हैं कि भारत में यही एक कापड़ उद्योग है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है और उसी की तबाही और बर्बादी सबसे ज्यादा फिर ऐसे ही परदेशी सीमेंट बिक रहा है परदेशी लोहा बिक रहा है परदेशी केमिकल्स मिल रहे हैं परदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान मिल रहे हैं धीरे धीरे सब भारत के कारखाने बंद होने के कगार पर है अब तक कितने कारखाने बंद हुए हैं कुल मिलाकर तो सरकार ऐसा कहती है पावर लूम्स की संख्या को अगर अलग कर दिया जाए तो जो इंडस्ट्रीज बंद हुई है पूरे देश में उनकी संख्या चार लाख चौसठ हजार है इस स्केल और काम करने वाले उसमें करोड़ों मजदूर बेकार हो गए अब जब यह बेकारी बढ़ी है तो इस बेकारी का एक दुष्परिणाम निकला और वह दुष्परिणाम क्या निकला कि जैसे जैसे किसी देश में बेकारी बढ़ती है वैसे वैसे देश में डिमांड कम होने लगती है मांग कम होती है मार्केट क्यों जो परिवार बेकार है जो आदमी बेकार है उसके पास कुछ पैसा नहीं है पैसा नहीं है तो बाजार में कुछ खरीद नहीं सकता तो उसकी क्रय शक्ति खत्म होती है और जब उसकी क्रय शक्ति खत्म होती है तो वो सामान खरीदना कम कर देता है सामान बिकना कम होता है और जब सामान नहीं बिकता है तब हम कहते हैं मंदी चल रही है वही भयंकर मंदी इस समय देश में चल रही है। आप में से बहुत सारे व्यापारी भाई यहां बैठे होंगे आप जानते हैं कि कितनी भयंकर मंदी लोग कहते हैं कि ऐसी मंदी हमने कभी देखी नहीं सुनी नहीं पिछले 50 वर्षों में ऐसी मंदी लोगों ने देखी और सुनी नहीं फिर कई लोगों को मैं पूछता हूं कि भाई ये मंदी क्यों है तो कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मंदी है अमेरिका में मंदी है यूरोप में मंदी है अमेरिका और यूरोप में मंदी और भारत में मंदी दोनों अलग अलग है अमरीका और यूरोप में मंदी का कारण है सरप्लस प्रोडक्शन यहां मंदी का कारण है लोगों की भयंकर बेकारी जिससे हुआ है परचेसिंग कैपेसिटी कम वो मंदी का कारण है। फिर कई लोग कहते हैं कि अमेरिका यूरोप की मंदी का भारत पर असर है तो मैंने एक बार पूछा कि क्या असर हो सकता है हमारा एक्सपोर्ट तो कुछ है नहीं अमेरिका यूरोप में जो वर्ल्ड मार्केट में टोटल एक्सपोर्ट है उसमें हमारा हिस्सा तो पॉइंट है तो वर्ल्ड मार्केट में हमारा प्वाइंट का हिस्सा तो उस मंदी का अपने से क्या लेना देना अगर वर्ल्ड मार्केट में हमारा हिस्सा 10, 15, 20 टका होता तो जरूर हमें उससे लेना देना होता तो उस मंदी का अपने मंदी से कुछ लेना देना उनकी मंदी का कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके देश में लोगों की कंजम्पन की लिमिट पूरी हो गई है। ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते वो अब चूंकि वो ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते इसलिए मंदी है और अमरीका और यूरोप की मंदी का एक दूसरा कारण मैं और बताता हूं जिससे दो दिवस तीन दिवस पहले की ये जो अतरे की घटना है वो जुड़ी हुई है उसको आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें ये जो वाशिंगटन में इतना बड़ा तमाशा हो गया दो बड़े टॉवर्स को ध्वस्त कर दिया एक हवाई जहाज ने ये दो बड़े टॉवर्स करीब करीब 110 मंजिल वाले थे जिसमें पता नहीं कितने हजार लोग मरे हैं कोई भी निर्दोष नागरिक मरे तो दुख होना चाहिए हमें क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के लोग ऐसा मानते हैं कि, कि किसी को मारने का अधिकार किसी को नहीं है क्योंकि जीवन देने का अधिकार जब हमें नहीं है तो मारने का अधिकार हमें तो हम तो सब दुखी प्रकट कर सकते हैं लेकिन ये जो घटना घटित हुई है इसका मंदी के साथ सीधा रिश्ता है मैं ऐसा मानता हूं आप मेरी बात को थोड़ा हो सकता है आज हंसे लेकिन आप देखेंगे दस वर्ष के बाद मेरी बात आपको पूरी की पूरी सच दिखाई देगी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भयंकर दुर्घटना अतिरेकियों ने की, की अमरीका में वॉशिंगटन डीसी में दो टॉवर उन्होंने उड़ा दिए इसका मंदी के साथ सीधा रिश्ता है आप पूछोगे कैसे वो मैं बताता हूं यूरोप और अमेरिका में मंदी क्यों आती है मैंने यूरोप और अमेरिकन इकोनॉमी का पिछले 10-12 वर्षों में काफी स्टडी किया और स्टडी करने के बाद मुझे जो हैरान करने वाली बात मिली माहिती मिली वो ये कि वहां जो है इंडस्ट्रीज जो चलती हैं उनमें जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है जो पूंजी निवेश होता है वो किन इंडस्ट्रीज में है हाइएस्ट इन्वेस्टमेंट अमेरिका में वॉर इंडस्ट्री में है बॉर इंडस्ट्री माने युद्ध के उद्योग युद्ध के उद्योग माने हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां मैं कुछ नाम लेता हूं आपको एक बहुत बड़ी कंपनी है रेथियोन कॉरपोरेशन हजारों अब डॉलर के हथियार हर साल बनाती है। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है हथियार बनाने वाली दूसरी नंबर की जो कंपनी है अमेरिका की एक्सॉन हथियार बनाने वाली दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी तीसरी अमेरिका की कंपनी है फोर्ड आपको जानकारी है कि फोर्ड कार बनाती है कार बनाना तो छोटा सा धंधा है उसका जो कुल धंधा है उसके पांच टके में वो कार बनाते हैं पंचानवे टक्का इन्वेस्टमेंट उनका वॉर इंडस्ट्री में है फोर्ड का उससे भी बड़ी एक अमेरिकन कंपनी है जीएम, जर्नल मोटर्स जर्नल मोटर्स के बारे में आपको माही है कि यह भी कार बनाती है कार बनाती है लेकिन कार बनाना उनका संपूर्ण बिजनेस नहीं है उनका बड़े बड़े मिसाइल बनाने का बिजनेस तो रेथियोन है फोर्ड है जीएम है एक्सॉन है ऐसी मैंने अमेरिका की 50 कंपनियों की एक यादी बनाई है और उन 50 कंपनियों का एक साल का हथियार बनाने का जो कुल खर्चा है वो दुनिया के डेढ़ देशों के बजट से ज्यादा है इतना भयंकर उनके यहां बॉर इंडस्ट्री है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमेरिका में वॉर इंडस्ट्री में है हथियार उद्योग कहते हैं उसको और अमेरिका में उसको सेटेलाइट इंडस्ट्री कहते हैं सेटेलाइट इंडस्ट्री माने मुख्य उद्योग सेटेलाइट का अर्थ ये उपग्रह ही नहीं होता सेटेलाइट का एक अर्थ होता मुख्य सबसे केंद्र जैसे हम भारत के बारे में कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो माने एग्रीकल्चर हमारे लिए सेटेलाइट इंडस्ट्री है अमेरिका युद्ध प्रधान देश है उनके लिए वॉर इंडस्ट्री सेटेलाइट इंडस्ट्री अब अमरीका में क्या होता है हथियार भयंकर बनते हैं लेकिन वो हथियार जब नहीं बिकते तभी मंदी आती है क्योंकि हथियार बन रहा है तो बिकना ही चाहिए नहीं बिकेगा तो कारखाने बंद हैं कारखाने बंद हैं तो मजदूर बेकार हैं और हथियारों के कारखाने बंद तो स्टील वाले कारखाने भी बंद क्योंकि स्टील इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है केमिकल इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है सीमेंट इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है तो सेटेलाइट इंडस्ट्री जब खतरे में आती है तो अमरीका के नब्बे दूसरे उद्योग खतरे में आ जाते हैं नाइन्टी इंडस्ट्रीज अमरीका में है जो वॉर इंडस्ट्री पर टिकी हुई है एक ही इंडस्ट्री है अमेरिका में जो वॉर इंडस्ट्री पे नहीं टिकी हुई है जिसको कॉस्मेटिक्स या ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं बाकी सभी इंडस्ट्रीज उनकी वॉर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई अब अमेरिका में क्या होता है कि हर 25-30 वर्ष के बाद ऐसा होता है एक साइकिल है वहां पर आप अगर ध्यान दें तो भयंकर मंदी आई उन्नीस सौ के बीच में भयंकर मंदी अमरीका और यूरोप में फिर क्या हुआ उस मंदी को दूर करने के लिए पहला विश्व युद्ध उन्होंने लड़ा 1914 में जो शुरू हुआ और 1917 तक चला जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़कर अमेरिका ने अब जो डॉलर पंप कर दिया वॉर इंडस्ट्री में उनकी मंदी दूर कर ली उन्होंने फिर उसके बाद क्या हुआ मैंने कहा कि 15-20 वर्षो में यह साइकिल रिपीट होता है तो फिर क्या हुआ उन्नीस में फिर मंदी आ गई जिसको अंग्रेजी में ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन भी कहते हैं अर्थशास्त्र के कुछ विद्यार्थी बैठे होंगे तो उनको तो पढ़ाया जाता है। ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन 1930। तो भयंकर मंदी आ गई उन्नीस में फिर अमेरिका ने क्या किया यूरोप ने क्या किया उस 1930 की मंदी को दूर करने के लिए उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर किया दूसरा विश्वयुद्ध लड़ा और दूसरा विश्वयुद्ध शुरू कैसे हुआ दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ पर्ल हार्बर नाम की अमेरिका में एक जगह है वहां पर अटैक हुआ तो पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ तो फिर विश्व युद्ध भड़क गया दिखाया ये जाता है बताया ये जाता है कि पर्ल हार्बर पर अटैक जापानियों ने किया लेकिन अमरीका के ही कुछ खोजी पत्रकारों ने अभी तीन चार बरस पूर्व ये निकाल दिया और सनसनी फैला दी पूरी दुनिया में कि उन्नीस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू करने के लिए पर्ल हार्बर पर अटैक अमेरिका ने खुद ही करवाया अपने ही ऊपर अटैक करवाया तो फिर आप पूछोगे जापानियों की थ्योरी क्या थी जापान के कुछ नागरिकों को जबरदस्ती हवाई जहाज में बिठाया गया और उन हवाई जहाजों से बमबारी कराई गई तो सारी दुनिया में यह संदेश गया कि जापान ने अमेरिका पर हमला बोल दिया है तो अमेरिका ने उसी का बदला लेने के लिए जापान पर हमला बोला जिसमें दो एटम बम उन्होंने गिरा लिया और दो एटम बम गिराने के पहले भरपूर युद्ध लड़ाऊंगा रूस ब्रिटेन और ये सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए एक बाजू में मित्र देश दूसरे बाजू में शत्रु देश तीन साल भयंकर युद्ध चला नाइनटीन से लेकर नाइनटीन और 1944 में जब युद्ध धीरे धीरे कम हुआ तो क्यों कम हुआ उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो ये कि अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों के सारे गोडाउन्स खाली हो गए इसलिए शांति हो गई और शांति भी कैसी जबरदस्त हुई दुनिया में एक पीस उन्होंने बनाया वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस बोला और उस वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट निकला आउटपुट निकला वो यूनाइटेड नेशंस बन गया और यूनाइटेड नेशंस को यह कहा गया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं होना चाहिए तो फिर उन्होंने एक साल की दो साल की तीन साल की युद्ध की लड़त के बाद अपनी मंदी को कम कर लिया अब वो मंदी कम हो गई फिर उसके बाद अब फिर मंदी आ गई अमरीका में अब मंदी आई है तो फिर उनको युद्ध लड़ना है बीच में भी एक बार मंदी आई थी उन्नीस के आसपास तो उस मंदी को दूर करने के लिए उन्होंने ईराक और ईरान को आपस में लड़वा दिया दस साल दोनों कुत्ते की तरह से लड़ते थे आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे ईरान और इराक का जो युद्ध हुआ वो कैसी बात से शुरू हुआ मैं आपको एक सच घटना बताता हूं वॉशिंगटन पोस्ट नाम का एक अखबार वो अखबार में एक दिन खबर छपी कि ईरान और इराक के बीच में एक तेल क्षेत्र है जिसको शत अल अरब कहते हैं वहां भयंकर तेल छुपा हुआ है खबर छपी अखबार अमरीका के अखबार अब जैसे ही यह खबर छपी तो इराक की सरकार को मालूम हुआ कि हमारे देश में कोई इलाका है जहां बहुत तेल है ईरान को भी लगा कि हमारा भी एक इलाका है वहां पर बहुत तेल है वो इलाका था बफर जोन के इलाका था बफर स्टेट एक ऐसा इलाका होता है जिसमें किसी भी देश का कब्जा नहीं होता दोनों देश चाहे तो उसको समय पर इस्तेमाल कर सकते लेकिन वो नो मैंस लैंड होती है ज्यादातर जो बफर स्टेट होती है तो शतल अरब में तेल छुपाए तो इराक ने कहा ये हमारा ईरान ने कहा ये हमारा है तो अमरीका बीच में चौधरी बन के आया उसने कहा भाई आपस में लड़ते क्यों तो उसने कहा क्या करें तो यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव ले आओ, तो दोनों ने कहा ठीक है प्रस्ताव लिया तो यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव आया तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि अरे अब कैसे तय किया जाए तेल किसका है क्षेत्र किसका है तो ऐसा करिए आप युद्ध लड़ लीजिए आपस बायदा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात आई कि आप युद्ध लड़ लो तो ईरान ईराक दोनों तैयार हो गए अमरीका यही चाहता था अब ईरान ईराक ने जब युद्ध की तैयारी शुरू की तो अमरीका की हथियार बेचने वाली कंपनियों के मजे आ गए उन्होंने ईराक को भी हथियार बेचे ईरान को भी बेचे धुआंधार इधर से सप्लाई ईरान को उधर से ईराक को और अमरीका की कंपनियों ने ग्रुप्स बना लिए कुछ कंपनियां ईराक के समर्थन में कुछ ईरान के समर्थन धुआंधार हथियार बेचे और दस बरस युद्ध चला और दस बरस के युद्ध में दोनों देशों ने एक दूसरे के अस्सी लाख नागरिक मार लिए फिर भी फैसला नहीं हुआ कि कौन जीता कौन हारा 10 बरस युद्ध चला 80 लाख लोग मरे कोई फैसला नहीं हुआ कौन जीता कौन हारा फिर सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई और उसने कहा भाई फैसला कर लो आपस में तो पहले भी हो सकता था लेकिन कहा युद्ध लड़ लो अब कहा फैसला कर लो फैसला करने की बात तब आई जब हथियार खत्म हो गए गोडाउन्स खाली हो गए रातों रात पैदा नहीं हो सकते तो चलो फैसला करो तो फैसला हुआ तो फैसला क्या किया अमरीका ने चौधरी बन कि अगर तेल है तो खोदते हैं उसको आधा आधा बांट लेंगे अब ये बात तो पहले भी समझ में आती थी आधा आधा बांट लेंगे तो उन्होंने कहा ठीक है अब दोनों देशों के बीच तेल खुदाई का काम शुरू हुआ तो ठेका किसको मिले वो सवाल आया तो अमरीका ने हमारी कंपनियों को दे दो ठेका ना इराक को ईरान पर भरोसा ना ईरान को इराक पर भरोसा दोनों एक ही सभ्यता के देश है एक ही जाति के हैं लेकिन एक दूसरे के दुश्मन हो गए कट्टर तो उनका भरोसा नहीं एक दूसरे पे तो अमरीका की उसमें लाग लग गई वो जो बिल्ली बंदर की कहानी है ना वो आप जानते दो बिल्ली लड़ती थी एक बंदर था और वो एक की रोटी खाता था वो दूसरे की भी तो वो कहानी में पूरी रोटी बंदर ही खा गया बिल्लियों को कुछ नहीं मिले वही हुआ इसमें ईरानी राज्य था तो अमरीका ने कहा हमको दे दो धंधा तो उन्होंने कहा ठीक है तो दोनों अमरीकी कंपनियां जिन्होंने युद्ध के लिए हथियार बेचे थे उन्हीं को तेल निकालने का ठेका भी मिला अब उन कंपनियों ने तेल खोदना शुरू किया मैंने ड्रिगिंग शुरू की और जब करते गए करते गए करते गए दो तीन बरस के बाद कहा कि यहां कुछ भी तेल नहीं है हो गया काम अब जब ये तय हो गया कि इसमें कुछ भी तेल नहीं है तो ईरान इराक वालों ने सिर्फ माथा अपना पीटा कि हम पागलों की तरह से लड़ते रहे अब यहां कुछ भी तेल नहीं तब ईराक के राष्ट्रपति जिसका नाम है सद्दाम हुसैन उसने कहा कि अमरीका ने हमको लड़वाया ये खलनायक है ये विलेल है तब से वो अमरीका के खिलाफ हो गया तो अब अमरीका कहता सद्दाम हुसैन को मार दो क्योंकि वो अब अमरीका की पोल खोलता है इसलिए उसको मार दो अब वो क्या है तमाशा सारा कि सद्दाम हुसैन ने वाशिंगटन पोस्ट अखबार के ऊपर केस किया था क्योंकि खबर वहां छपी थी कि यहां भयंकर तेल है अखबार में खबर छपी थी अखबार वाले गए और कोर्ट में माफी मांगाए कि हमारे से गलती हो गई बस किस्सा खत्म कोर्ट में छोड़ दिया हम क्योंकि मुकदमा अमरीका की कोर्ट में हुआ क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट अखबार जो है उनके जो जुरिस्ट का वो है ना हरेक अखबार का अपना एरिया होता है तो वो कहते हैं हमारा एरिया तो अमेरिका है तो गए वो केस करने अमेरिका के जज ने उनको माफ कर दिया भाई गलती हो गई हो गई लेकिन उनकी गलती से 80 लाख लोग मर गए इसकी माफी उन्होंने कभी नहीं मांगी वो सारा खेल क्यों किया गया अमरीका को मंदी दूर करनी थी हथियार बेचना था तो वो सब खेल हो गया अब देखिए मैं आता हूं अब की घटना अभी तीन चार दिन पहले फिर घटना हुई है दो टॉवर ध्वस्त हो गए 110 मंजिल के अब कहा जाता है कि अतरेकियों ने उसको तोड़ दिया हालांकि सबूत उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं मिला कि किसने तोड़ा किसने बम मारा लेकिन मैं मेरे मन की बात आपसे कहना चाहता हूं हो सकता है कि वो थोड़े दिवस के बाद आपको सच साबित हो जाए मुझे मन में ऐसा लगता मेरा इंस्टिंक्ट ये कहता है कि ये टॉवर अमरीका ने खुद तोड़वाए आप पूछोगे क्यों तोड़वाए मैं आपको तीन प्रश्न रख रहा हूं और आप उन पर ध्यान से सोचें सबसे पहला प्रश्न यह है कि जिन टॉवरों को तोड़ा गया उसके लिए जहाज अपहरण किए गए अमेरिका का एक हवाई अड्डा बोस्टन अमेरिका का दूसरा हवाई अड्डा लॉस एंजलिस और अमेरिका का तीसरा हवाई अड्डा जिसको वॉशिंगटन डीसी वो ये कहते हैं कि बोस्टन से जहाज अपरत हुआ लॉस एंजलिस से अपहत हुआ ये दोनों ही ऐसे हैं जहां भयंकर सिक्योरिटी है परिंदा पर नहीं मार सकता मजाल क्या कि एक चुड़िया वहां पर ऐसी फटक जाए बोस्टन और लॉस एंजलिस को उन्हें और वहां से चार चार जहाज अपरत हो गए और एक घंटे तक पता ही नहीं चला अमेरिका में सिक्योरिटी का सिस्टम ऐसा है कि जहाज अपहरण होने के 15-17 मिनट में खबर मिल जाती है कि उसका अपहरण हो गया एक घंटे तक खबर ही नहीं अच्छा और जो जहाज अपहरत हुए वो अपहरण के बाद सीधे जाकर टकराए एक घंटे तक उन्होंने उड़ान भरी और एक घंटे उड़ान भरी सिर्फ अमरीका की एयर स्पेस में और दूसरे देश में नहीं गए वो आप जरा ध्यान दीजिए अमरीका के ही एयर स्पेस में वो एक घंटे उड़ते रहे तो नीचे ये रडार पर बैठने वाले लोगों को क्या साफ सूंगा हुआ था उस समय ये जो रडार पर लोग बैठते हैं उनको एक एक सेकंड की खबर रहती है आप जानते हैं जहाज उड़ता है तो वहां के कुछ नियम हैं जहाज जब उड़ता है ऊपर स्पेस में तो उसकी रोड्स होते हैं जैसे हमारे यहां सड़क के होते हैं ना सड़क का नियम है एक सड़क पर एक कार चल रही है दूसरे वहां क्या केव्स होती हैं, गुफाएं होती हैं इस स्पेस में केव्स बनाई जाती हैं गुफाएं और हर एक जहाज के लिए एक गुफा निर्धारित होती है वो उसी गुफा में जाएगा उसके ऊपर नहीं जा सकता नीचे नहीं जा और फिर उसको अगर अपना पाथ चेंज करना है तो नीचे पहले टॉवर पर कंट्रोल टॉवर पर वो मैसेज देगा कि मुझे मेरा पाथ चेंज करना तो नीचे से ऑर्डर मिलेगा कि करो तब वो एक गुफा छोड़कर दूसरे में जाता है दूसरे से तीसरे में जाता है तीसरे से चौथे में या ऊपर से नीचे आता है ये सब नीचे कंट्रोल टॉवर से रहता आप जरा ध्यान देना और अमेरिका के लोग कहते हैं कि हमारा सिस्टम दुनिया में हाईली एफिशियंट है कंट्रोलिंग सिस्टम उनका बहुत एफिशियंट है इसमें कोई दो राय नहीं तो उनके कंट्रोल टॉवर में बैठे हुए हर आदमी को मालूम हर आदमी को मालूम कि जहां जुड़ा है और उड़कर गया और वो जाकर फिर देखिए आप कि एक जहाज जो टकराया जिसका दृश्य आपने बार बार देखा है मैंने तो एक ही बार देखा उसने 270 पे टर्न किया ऐसे एक तरफ जा रहा है और 270 टर्न किया इतना टर्न जो है कोई बहुत ही मशहूर या बहुत एक्सपर्ट पायलट ही ले सकता आतंकवादी तो सवाल ही नहीं उठता कर ले कोई अतिरेकी उसको टर्न कराने प्रश्न ही नहीं उठता वो टर्न जो है बहुत व्यवस्थित लिया गया है और बहुत व्यवस्थित टर्न के बाद वो जा रहा था वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस की तरफ 270 हंड्रेड एंड टर्न लेकर वो घुस गया पेंटागन में और मैं आपको पेंटागन की बात बताऊं पेंटागन है डिफेंस मिनिस्ट्री वहां पर बम्स और गन्स लगे रहते हैं हमेशा वहां पे चार गन्स हैं चारों तरफ दिशाओं चार उनके मेजर वो हैं एंट्री प्वाइंट चारों तरफ गन्स हैं और वो गन्स ऑटोमेटिक है और वो गन्स की जो मार है वह ढाई किलोमीटर ऊपर तक है वो गंस क्या होता है जैसे ही कोई जहाज पेंटागंज के आसपास आया वो अपने आप चालू हो जाती है और मार देती है वहीं आकाश में तो वो गंस क्या कर रही थी भाई और एक नहीं चारों एक साथ फेल हो गई मान सकते हैं एक फेल हो गई दो फेल हो गई तीन फेल हो गई चारों फेल हो गई चारों गंस अगर फेल हो गई तो फिर अंदर के जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने ठीक क्यों नहीं किया उनको क्योंकि यह तो सिक्योरिटी का मामला है और सबसे मजे की बात जो हैरान करती है मुझको और आप सबको शायद आप सोचें कि भई अगर ये अटैक हो रहा था तो टीवी वाले कैसे पहुंच गए कहां से पहुंचे थी आप ध्यान दो पहले जहाज की रिकॉर्डिंग बराबर है और दूसरे की तो खैर है ही तो इसका अर्थ ये है कि पहला जहाज अटैक करने जा रहा है तो टीवी वालों को मालूम था वो तो कैमरा लेके तैयार बैठे थे और दूसरा जहाज उसके दस मिनट के बाद आया तब तो खैर मालूम ही होगा उनको दोनों ही रिकॉर्डिंग बिल्कुल साफ साफ है अगर पहले जहाज के टकराने की रिकॉर्डिंग नहीं होती तो मैं मान लेता कि ये कुछ घोटाला है गड़बड़ लेकिन पहले जहाज की बराबर रिकॉर्डिंग है पहला जहाज स्ट्राइक कर रहा वो दिख रहा दूसरा भी स्ट्राइक कर रहा वो भी दिख रहा और तीसरा वो पिंटागन का तो है ही तो ये सब बहुत सोचे समझे गए प्लॉट के साथ हुआ है बहुत सोच समझ के हुआ है ये अचानक से कुछ भी नहीं हुआ मैं इसको एक्सीडेंट नहीं मानता मैं इसको सोचा समझा गया अमेरिका का एक्सपेरिमेंट मानता हूं अच्छा आप देखो एक और मुझे की बात जैसे ही अटैक हो गया आप जरा ढूंढो उस समय जॉर्ज बुश कहां था वॉशिंगटन डीसी में था ही नहीं फ्लोरिडा में फ्लोरिडा बहुत दूर है वहां से क्यों था फ्लोरिडा में क्या काम था उसको तो कहते छुट्टी मनाने गया था तो अभी महीने भर पहले छुट्टी मना के लौटा था क्या हर महीने छुट्टी पे जाता जो रजुष महीने भर पहले 21 दिवस की छुट्टी मना के लौटा फिर महीने चला गया क्या तो काम नहीं करता इसका मने हर महीने छुट्टी लेता रहता तो कहा गया कि वह छुट्टी मनाने फ्लोरिडा गया हुआ था अच्छा फ्लोरिडा नहीं गया हुआ था मेरा ऐसा अनुमान है जो चूक गया वो ये कि जॉर्ज बुश की प्लानिंग या अमरीका की प्लानिंग ये थी कि व्हाइट हाउस को अटैक कराना इसलिए उसने व्हाइट हाउस खाली कर दिया था पहले ही जॉर्ज बुश तो छुट्टी पे गया मान लिया लेकिन जॉर्ज बुश के सब कर्मचारी भी नहीं थे व्हाइट हाउस खाली था क्योंकि तैयारी थी अटैक कराने और व्हाइट हाउस को अटैक कराने का अर्थ क्या है अमरीका देखिए और यूरोप मैं आपको इनकी एक विशेषता बताता हूं ये लोग ऐसे हैं जो दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो पहले लेजिटमेसी सिद्ध करते थे कि ये बिल्कुल लेजिटिमेट है हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं तो लेजिटिमेसी सिद्ध करने में बड़े बड़े प्लॉट रचते हैं बड़े बड़े वहां पे काम होते हैं तो पर्ल हार्बर की लेजिटिमेसी सिद्ध करने के लिए जापानियों को बिठा लिया प्लेन में और खुद से अटैक किया खुद के ऊपर तो सारी दुनिया को लगा कि जापान ने अटैक किया तो पूरे दुनिया जापान के ऊपर पिल गई बाद में उनको गलती हुई कि हमसे गलती हो गई और अब पर्ल हार्बर के बारे में अमरीका के सब लोग मानते हैं वहां के हिस्टोरियन भी कहते हैं कि वो भाई हमारा ही अटैक था हमारे ऊपर क्यों क्योंकि हमें लगता था कि वो जरूरी है सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो हम तो मंदी दूर नहीं कर पाते तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की मंदी दूर करने के लिए पर हार व है और अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है होने जा रहा है क्योंकि मंदी फिर आई है उसकी ये पूर्व भूमिका है और तैयारी है अब इस भूमिका में अमेरिका अकेले नहीं लड़ना चाहता अमेरिका क्या चाहता है दुनिया के सब देश उसके साथ आ जाए नाटो नाम का एक ग्रुप है नॉर्थ एटलांटिक प्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसमें 17-18 देश हैं अमेरिका ये चाहता है कि ये सब मेरे साथ हो क्यों चाहता है क्योंकि अमेरिका ये कहता है और मानता भी है कि मैं अकेले लड़ूंगा तो हथियारों की खपत कम होगी एक ही आर्मी तो लड़ेगी अब नाटो मिलकर लड़ेगा तो 18 गुनी बढ़ जाएगी और मजे की बात उनकी क्या है कि अमरीका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पिछले दो तीन दिन में एक ही अभियान किया है वो ये कि अपनी संसद में रातों रात 40 अवज डॉलर का बजट पारित कराया है स्ट्राइक करने के लिए माने हमला बोलने के लिए और हमला बोलना कहां है अफगानिस्तान पे बोलना है सूडान पे बोलना है लीबिया पे बोलना है उनका टारगेट पहले से फिक्स है अफगानिस्तान पे हमला बोलेंगे लीबिया पे बोलेंगे और ये सूडान पे बोलेंगे और अगर लग गया हाथ तो फिलिस्तीन पे भी बोल सकते हैं या एक किसी और देश पे बोलेंगे तो उनका भूमिका यह है कि पोलराइजेशन हो जाए दुनिया में क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम ये वो चाहते हैं इस्लाम एक तरफ हो जाए इस्लामिक देश एक तरफ हो जाए क्रिश्चियन देश एक तरफ हो जाए दोनों मिलकर लड़ें और अच्छे से युद्ध हो तो मंदी दूर हो जाएगी और मैं आपको बताता हूं इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों युद्धों का कोई नतीजा नहीं निकला ना सेकंड वर्ल्ड वॉर का ना फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद फिर शांति की बात करनी पड़ी समझौता करना पड़ा सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ अभी फिर वो होगा हो सकता है दो तीन महीने चार महीने या हो सकता है साल भर युद्ध खिंच जाए साल भर युद्ध के बाद फिर समझौता होगा क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को संपूर्ण नहीं मिटा सकता जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप नहीं मिटा पाए तो अभी क्या मिटा लेंगे लेकिन इससे तबाही बहुत भयंकर होगी हो सकता एक आध करोड़ लोग मारे जाए या उससे भी ज्यादा मारे जाए भयंकर तबाही होगी और इनको कोई दर्द नहीं है तबाही होने का उनको लगता है कि उनका काम पूरा होना चाहिए और इसमें जब तबाही होगी तो आप जान लीजिए हम और आप भी नहीं बच पाएंगे ऐसा हम मानकर बैठे हों कि अफगानिस्तान पर अटैक होगा गलती से कोई मिसाइल दिल्ली की तरफ मुड़ गई तो क्या हो क्योंकि हो चुका है कई बार मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं अभी अफ्रीका सॉरी अमरीका ने अफगानिस्तान पर थोड़े समय पहले हमला किया था गलती से उनकी एक मिसाइल चाइना के उनके उसमें चली गई थी एम्बेसी ऑफिस तोड़ दिया था पूरा ऑफिस मर गए थे उसमें कहीं चाइन अमरीका ने बाद में माफी मांगी थी तो इसका तो कोई भरोसा नहीं है कितनी ही गाइडेड मिसाइल्स हो कंप्यूटर प्रणाली काम करना बंद कर दे तो कहीं का कहीं जाकर टकराती और क्या तबाही कर सकती है आप उसकी कल्पना कर सकते हैं और अगर किसी मिसाइल में केमिकल वेपन्स उन्होंने लगा दी तो तबाही तो और भयंकर होगी क्योंकि अमरीकियों का तो चरित्र ऐसा है वियतनाम में वॉर हुआ था आप सबको शायद याद होगा जितने बड़े लोग हैं तो वियतनाम में इन्होंने लाखों लोगों को केमिकल वेपन से मारा था लाखों लोगों बाद में यह भी माना था हमसे गलती हुई थी क्योंकि निर्दोष लोग बहुत मारे गए थे तो जब भी युद्ध होता है निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं अब अमरीका क्या कहता है ओसामा बिन लादिन हमें चाहिए भाई तुमको ओसामा बिन लादिन चाहिए तो ओसामा बिन लादिन लाने के रास्ते बहुत सारे हैं युद्ध लड़ने का ये एक रास्ता थोड़ी है ओसामा बिन लादेन को पकड़ के अमरीका ले जाने के लिए बहुत सारे तरीके आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अमरीका चाहकर भी ओसामा बिन लादेन को अरेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि लड़ना तो उसी से है ना अब दुश्मन को ये अरेस्ट कर लेंगे फिर लड़ाई किससे लड़ेंगे ऐसे ही सद्दाम हुसैन की बात चली थी तो सद्दाम हुसैन को पकड़ने के पचास तरीके थे लेकिन उन्होंने कोई तरीका नहीं अपनाया सद्दाम हुसैन को जिंदा छोड़ा ताकि लड़ने के लिए कोई तो रहे सामने तो सद्दाम हुसैन भी जिंदा रहेगा ओसामा बिन लादिन भी जिंदा रहेगा और युद्ध चलता रहेगा ताकि उनके हथियार बिकते रहो तो मेरी ऐसी मान्यता है कि इस समय अमरीका और यूरोप के देशों ने अपनी आई हुई भयंकर मंदी को दूर करने के लिए वही खेल खेला है जो 1945 में उन्होंने खेला था और दस बरस के बाद हो सकता है कि वही बात फिर सामने निकलकर आए जैसे अभी पर्ल हार्बर की बात सब सामने आ गई निकलकर कि हां हमने अपने ही ऊपर अटैक किया था क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी अच्छा मैं आपसे एक बात और कहता हूं जो मुझे परेशान करती है जॉर्ज बुश का चेहरा देखा है आपने पिछले तीन चार दिनों जॉर्ज बुश जो वहां का प्रेसिडेंट है उसका चेहरा आप देते कुछ लगता है आपको उसके चेहरे कहीं से भी कुछ लगता है किंचित मात्र एक लकीर दिखाई देती है उसके माथे पे कि कुछ गड़बड़ मजे में है एकदम और इतने मजे में आदमी वही रह सकता है जो प्लॉट बनाया हो और तो रह सकता अचानक से किसी देश पर इतना बड़ा अटैक हो जाए तो हवाइयां उड़ने लगती हैं चेहरे आप परवेज मुशर्रफ का चेहरा देख लो हवाइयां उड़ रही हैं मुझसे ऐसा लग रहा है परवेज मुशर्रफ को कि कहीं मेरे ही ऊपर तो हमला नहीं हो रहा तो आप परवेज मुशर्रफ का चेहरा देखो, एकदम सूख गया है मेरी कल्पना ऐसी थी कि यह चेहरा जॉर्ज बुश का भी होना चाहिए था क्योंकि जिस देश में अचानक से हजारों लोग मर गए हों वहां के राष्ट्रपति को तो वो होना ही बहुत कम लेकिन नहीं है बिल्कुल नहीं है कहीं से भी टेंशन नहीं है जॉर्ज बुश को और सिर्फ जॉर्ज बुश ही क्यों कॉलिन पवेल को नहीं है जो उनका रक्षा मंत्री है किसी को नहीं है और ये सब जो है मान कर बैठे हैं कि अभी एक आध हफ्ते में युद्ध हमें शुरू करना है उसकी भूमिका बना रहे हैं अब भूमिका एक ही बन रही है कि ज्यादा से ज्यादा देशों को साथ ले लें तो इसमें फायदा पता है क्या होगा नाटो जब साथ में आएगा तो युद्ध का खर्चा बराबर बांटा जाएगा नहीं तो अमेरिका के ऊपर ही पूरा बोझ आ जाएगा अमरीका बहुत चालाक है आप चाहे अमरीका के लिए अटैक कर सकता कोई मुश्किल थोड़ी है अफगानिस्तान को अटैक करना अमरीका के लिए तो मुश्किल नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान उनके टक्कर का देश है लेकिन अमरीका नहीं चाहता कि वो अकेले अटैक करे वो क्या कहता है सबको मेल जोल कर अटैक करो तो मेल जोल से अटैक के क्या होगा कि अटैक करने का मान लो 200 सौ अरब डॉलर का खर्चा आया तो नाटो के 18 देश हैं सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा तो अमरीका का अपना खर्चा कम होगा और हथियार उनके मैक्सिमम बिकेंगे क्योंकि हथियार नाटों में कोई नहीं बनाता सिवाय अमरीका के एक ही देश है जो हथियार बनाता है अमरीका बाकी नाटो के जितने भी देश हैं वो उनसे लेते हैं खरीदते हैं तो उनकी सप्लाई होगी अब आप देखो कि खर्चा युद्ध में जब होगा तो वापस अमरीका में ही पहुंचेगा वो पैसा नाटो के देश जितना भी खर्च करेंगे हथियार खरीदने में वो जाएगा अमरीकी कंपनियों के खाते में तो पैसा तो अमरीका में वापस ही आने वाला है उसी पैसे से वो अपनी मंदी को दूर करने की योजना बनाते और जब उनकी वॉर इंडस्ट्री रेगुलेट हो जाएगी तो नाइनटी इंडस्ट्रीज उनकी अपने आप जिंदा हो जाएंगी तो रिसेशन उनका अपने आप दूर हो जाए ये है सारी कहानी और इस कहानी का एक पहलू और है अमरीका आज परेशान है कि दुनिया में आतंकवाद है हम तो पिछले पंद्रह साल से परेशान हैं और अमरीका आज परेशान है कि उनके दो टॉवर में कुछ हजार लोग मर गए आप पता नहीं कितने मरे वो कहते हैं कि इन दोनों टॉवर में पचास हजार लोग काम करते थे लेकिन उस दिन नहीं थे उसके लोग और एक तो सवेरे अटैक हुआ तो पूरा भरे होने का प्रश्न ही नहीं है वर्किंग आवर्स में नहीं अटैक हुआ बहुत पहले अटैक हुआ तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर लाशें निकाली जाए वैसे तो मिलना बहुत मुश्किल है दो हजार लोगों से ज्यादा नहीं मरे मैक्सिमम होंगे तो डेढ़ाई हजार लोग मरे 3000 मर गए होंगे ज्यादा लेकिन जो 3000 लोग मर गए हैं अमरीका में उसकी तुलना हम भारत से करें हम सन उन्नीस से 1989 से जम्मू कश्मीर में अतिरेकियों का हमला झेल रहे हैं और उन्नीस से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के भारतीय लोग जो मरे हैं उनकी संख्या पच्चीस से तीस के बीच में जो निर्दोष है जो मारे गए अतिरेकी हमले में जम्मू कश्मीर और ये तो 25 से तीस हजार निर्दोष लोग मारे गए अगर आर्मी ऑफिसर्स की संख्या इसमें जोड़ ली जाए तो आतंकवाद में जो आर्मी ऑफिसर्स अपने मर गए हैं उनकी संख्या भी लगभग 5 से सात हजार के बीच में निकलेगी इतने ऑफिसर्स मर चुके हैं रोज मरते हैं, कभी छह मरते हैं कभी दस मरते हैं कभी पंद्रह मरते हैं कभी बीस मरते हैं कोई दिन शायद बाकी जाता हो जब नहीं मरते अमरीका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आया था तो इन्हीं अतिरेकियों ने छत्तीसिंहपुरा में एक साथ 36 लोगों का मर्डर किया था और उस समय बिल क्लिंटन को हमारे देश की सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि देखो आपकी आंखों के सामने जम्मू कश्मीर में छत्तीसिंहपुरा में निर्दोष लोगों को मार दिया इन अतिरेकियों ने और सबूत हम आपको दे रहे हैं कि ये सब अतिरेकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हैं तो बिल क्लिंटन को यह कहा गया कि आप भारत से रवाना होने के पूर्व वापस जाने के पूर्व कम से कम पाकिस्तान को आतंकवादी देश तो घोषित कर दो तो बिल क्लिंटन ने कहा नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान हमारा मित्र क्योंकि अमरीका में कोई बड़ा हमला नहीं हुआ आतंकवादी तो पाकिस्तान मित्र है अब अमरीका में हमला हो गया है और उनके दो ढाई हजार लोग मर गए हैं तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति को पूछा जा रहा भाई तुम क्या करोगे हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे और अगर नहीं देगा तो पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करेंगे तो जब भारत के निर्दोष नागरिक मरते हैं तो अमरीका के लोगों के पेट का पानी नहीं हिलता उनको लगता ही नहीं है कि भारत में कोई प्रॉब्लम है और जब हमारे देश में यह प्रॉब्लम पीक पर था चरम पर था जब कारगिल वॉर चल रहा था हमारी आर्मी के जवान मर रहे थे तो एक बड़ा प्रश्न उस समय देश के सामने था कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार करें कि न करें हम लाइन ऑफ कंट्रोल अगर पार करते तो शायद आतंकवादियों के सारे अड्डे ध्वस्त कर देते जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास चलते हैं और अगर वो ध्वस्त हो जाते तो कुछ दिनों तक शायद हमको शांति हो जाती लेकिन ये अमरीका ही था जो बार बार भारत सरकार को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार मत करिए लाइन ऑफ कंट्रोल पार करेंगे तो वॉर हो जाएगा वॉर हो जाएगा तो बहुत तबाही हो जाएगी तबाही हो जाएगी तो एशिया में हथियारों की भयंकर बाढ़ आ जाएगी तब हमको पाठ सिखा रहा था अमरीका शांति का अब जब उनके देश में अटैक हुआ है तो कहते हैं अफगानिस्तान आतंकवादी देश है सूडान भी आतंकवादी देश है लीबिया भी आतंकवादी देश है और जरूरत पड़े तो पाकिस्तान को भी वो कह देंगे आतंकवादी देश जब ये बात हम कह रहे हैं तो अमरीका को फर्क नहीं पड़ता अब उनके यहां खुद अटैक हुआ तो कहते हैं अब तो फर्क पड़ता हमारे यहां एक कहावत है जाके पैर न फटी भिभाई वो का जाने पीर पर जिसके पैर फटते नहीं है वो दूसरे का दर्द नहीं जानता अमरीका के पैर अभी फटना शुरू हुए हैं तब उनको लग रहा है कि आतंकवाद कितनी बड़ी समस्या है हमारे पैर पिछले बारह 15 साल से उसमें जल रहे हैं फटे नहीं है जल रहे हैं और वो कहता है कि कोई समस्या नहीं आतंकवाद हिन्दुस्तान तो ये इनका दोहरा चेहरा आप जरा देखें अमरीकियों का यूरोपियंस का दुनिया के और भी देश हैं आतंकवाद से जूझ रहे हैं आप श्रीलंका को देखो ना क्या हालत है श्रीलंका में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम नाम का एक संगठन है उसने जीना हराम कर रखा है वहां के लोगों को अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं होता है तो होने दो आयरलैंड में आप जाओ इंग्लैंड के बाजू का एक देश है आयरलैंड में जीना हराम कर रखा है वहां से आतंकवादियों ने साधारण लोगों का अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं कनाडा में जाओ भयंकर आतंकवाद अभी चालू है लेटिन अमेरिका में तो कई देशों में आतंकवाद है चिली में कोस्टारिका में कोलम्बिया में बोलिबिया में लापास में बहुत सारे छोटे छोटे देशों में लेकिन वहां भी उनको कोई तकलीफ नहीं है तकलीफ उनको तब हुई है जब उनके देश में आया वो ये मानते हैं कि हमको दर्द है तभी दुनिया को दर्द होना चाहिए नहीं तो दुनिया के दर्द का कोई अर्थ नहीं और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं वो ये कि जिन आतंकवादियों को अमरीका मारना चाहता है वो इसी के मानस पुत्र हैं अमरीका ओसामा बिन लादेन अमरीका का पैदा किया हुआ है और ये जो इराक का राष्ट्रपति सद्दाह हुसैन वो भी अमरीका का पैदा किया ओसामा बिन लादिन कहां से आया आसमान में से नहीं आया अमरीका ने उसको बनाया कैसे बनाया एक समय था जब अफगानिस्तान में अमरीका और रूस की टक्कर हो रही थी हो रही थी कि नहीं अफगानिस्तान युद्ध का अखाड़ा बना हुआ था अमरीका रूस दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे तो अमरीकियों ने क्या किया कि वहां के लोकल ग्रुप्स को पैसा देकर हथियार देकर बढ़ावा देना शुरू किया और उनकी ट्रेनिंग कराई सीआईए के लोगों से उसी ट्रेनिंग में से एक एक्सपर्ट पैदा हुआ जिसका नाम है ओसामा बिन लादिन तो पहले यह ओसामा बिन लादिन अमरीका के कहने पर रशियन आर्मी के ऊपर अटैक करता रहा और रशियन आर्मी के ऊपर अटैक होते होते रशिया ने एक दिन वहां से विड्रॉ कर लिया तो ओसामा बिन लादेन के पास कुछ काम नहीं बचा क्योंकि आपने जिस आदमी को बोतल में से निकाल के जिन्न बनाया वो तो वही काम करेगा आपने उसको मारने के लिए खड़ा किया तो उसने मारा जब रूस वहां से विड्रॉ कर गया तो ओसामा बिन लादेन के पास कुछ काम नहीं था तो उसने उल्टे अमरीका को मारना शुरू कर दिया वो कहानी सुनिए ना भस्मा की वो उनको वरदान मिल गया तो शंकर जी के सामने बड़ा संकट था कि अब इसको मारा कैसे जाए वरदान तो दे दिया उसको कि वो मरेगा नहीं अमर है तो फिर ये भी कहा गया था कि वो सिर पे हाथ रखेगा तभी मरेगा तो नाचते नाचते सिर पे हाथ रखता फिर मारा उसको अमरीका का भी यही संकट है कि ओसामा बिन लादेन का बोतल में से जिन्न तो इन्होंने ही निकाला था ओसामा बिन लादिन अपने आप कुछ भी नहीं बना और ऐसे ही सद्दाम हुसैन था ऐसे ही कर्नल गद्दा है ये जितने भी बड़े आतंकवादी लीडर माने जाते हैं आज दुनिया में ये सब अमरीका के प्रोडक्ट हैं अमरीका कोलगेट क्लोजअप पेपसुडेंट पैदा नहीं करता आतंकवादी भी पैदा करता उनके सिर्फ कंपनियां ही प्रोडक्ट नहीं बनाती उनकी जो एजेंसियां हैं वो खतरनाक प्रोडक्ट बनाती तो ये उनके प्रोडक्ट हैं जो दुनिया भर में अभी फिर बिखरे हुए हैं अब उन्हीं को मारने के लिए उन्हें अभियान चलाना और वो अभियान इसलिए महत्व है कि दुनिया में अब कोई दूसरा तो है नहीं टक्कर देने वाला एक ही है पहले रूस था तो टक्कर देता था अब रूस खत्म हो गया तो कोई टक्कर नहीं है तो अपना कोई दुश्मन तो खड़ा करना ही पड़ेगा ना जब टक्कर देने वाला होता तो दुश्मन खड़ा करने की जरूरत नहीं है जब है ही नहीं तो सामने पहले दुश्मन खड़ा करो फिर उसको मारो इस तरह का खेल है ये सारा और इस खेल में पूरी दुनिया को शामिल किया है मुझे दुख इस बात का है कि हमको ये खेल जब दिख रहा है हमारे देश के बहुत सारे लोगों को ये खेल अगर दिखने लगे तो अपने देश के बारे में हमें हमारी भूमिका तय करनी चाहिए कि भाई ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें हमारी भूमिका क्या, क्या होनी चाहिए ऐसी परिस्थिति तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी भूमिका तो अपने देश के हित और स्वार्थ को देखकर ही तय होनी चाहिए अमरीका का हित और स्वार्थ हमारा नहीं हो सकता उनका हित और स्वार्थ उनके हिसाब से हमें हमारे इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे अपने देश के हिसाब से तो हमारे हित में हमारे स्वार्थ में क्या है वो हमें तय करना होगा अमेरिका अपने हित और स्वार्थ में तय करता है वही हम तय करें वो हमारी भूल होगी और बहुत बड़ी भूल होगी तो एज ए नेशन एक राष्ट्र की स्थिति में हमें इस परिस्थिति पर विचार करना चाहिए और इस परिस्थिति पर विचार करके आप अपने अंतर की आवाज सुनिए कोई पूछेगा कि राजी भाई कहां जाएंगे आप किस पक्ष में अमरीका की तरफ खड़े होंगे या इनकी तरफ खड़े होंगे मैं कहता हूं किसी की तरफ खड़े होने की जरूरत नहीं है आप अपनी अंतरात्मा को सुनो वो क्या कह रहे है? ऐसे जहां भी कभी आपको कोई कन्फ्यूजन हो अपने मन में कि हम इधर खड़े हों या इधर खड़े हों कन्फ्यूजन लाने का नहीं अपने दिल की आवाज सुनो वो क्या कहता है मेरे दिल की आवाज ये कह रही है कि हम दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं जा सकते हम दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं जा सकते न हम अमरीका के पक्ष में जा सकते हैं न ये इस्लामिक आतंकवादियों के पक्ष में जा सकते हमें हमारे पक्ष को देखने की जरूरत है और ध्यान इस बात की रखने की जरूरत है कि इस पूरे एपिसोड में कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए बहुत बड़े पैमाने तीन नुकसान होने की बहुत बड़ी संभावना है देश में सबसे पहला नुकसान क्या होगा कि जब भयंकर वॉर होगा तो ये ओपेक कंट्री जो है ना तेल की सप्लाई रोक देंगे और तेल की सप्लाई अगर रोकी उन्होंने तो डीजल पेट्रोल की भयंकर क्राइसिस होगी हमारा देश काफी मामले में पर निनिर्भर है डीजल और पेट्रोल पे स्वावलंबी हम कभी हुए नहीं होने की हमने कोशिश भी नहीं की हम हमेशा डीजल पेट्रोल के ही जीवन में बिताते रहे अपने आप अब है नहीं इतना हमारे पास और सप्लाई या तो रुकेगी या बहुत महंगा कर देंगे अब। बत्तीस बैरल तो 30 बत्तीस डॉलर बैरल तो अभी कर ही दिया उन्होंने युद्ध शुरू होते वो 50 भी हो सकता 50 डॉलर बैरल साठ भी हो सकता सौ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है और ओपेड कंट्रीज के रेगुलेशन पर किसी का कंट्रोल नहीं तेल पैदा करने वाले देश क्या पॉलिसी तय करेंगे आप उनको नहीं डिक्टेट कर सकते तो सबसे बड़ा संकट देश में डीजल पेट्रोल का आएगा तो वैसी परिस्थिति में हमारी भूमिका क्या चा होनी चाहिए तो मैं ऐसे एक अपील करना चाहता हूं वो ये कि अगर युद्ध शुरू हो जाए तो आप सब लोग अपने अपने वाहन खड़े कर दें डीजल और पेट्रोल का पूरी तरह से बहिष्कार आप अपनी कार चलाना बंद कर दें स्कूटर चलाना जितने भी वाहन आप चलाते हैं जिसमें डीजल और पेट्रोल का खर्च होता है उसको करना पूरी तरह से बंद करें तो क्या करें साइकिल से चलें साइकिल चलाओ अभियान चलाएं पूरे देश में और साइकिल चलाओ अभियान में कोई तकलीफ नहीं है कोई लोग ऐसा कहते हैं कि अब तक हम गाड़ी से चले तो साइकिल से कैसे चले गाड़ी से आप चले तो आप अब साइकिल से चल रहे हैं तो प्रमोशन ही हो रहा है आपका डिमोशन नहीं हो रहा आपको मैं प्रमोट कर रहा हूं कैसे आप साइकिल से चलेंगे तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे जिनको डायबिटीज है वो महीने भर चल रहे साइकिल से डायबिटीज नॉर्मल जिनको लो बीपी हाई बीपी है वो साइकिल से चल रहे वो एक महीने में नॉर्मल जिनको मोटापा बहुत हो गया है और उसको कम करना है वो साइकिल से चल रहे हैं दो तीन महीने में नॉर्मल जिनकी किडनी फेलियर होने के चांसेस हैं तकलीफ ज्यादा है वो साइकिल से चलें पानी ज्यादा पिए तो वो भी नॉर्मल बीसियों बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी डायबिटीज तो गारंटी से जाएगा डायबिटीज का मतलब समझते हैं आप खा रहे हैं लेकिन वो कंज्यूम नहीं हो रहा बहुत खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं एनर्जी तो पैदा हो ही रही है लेकिन आप उसको कंज्यूम ही नहीं कर तो कंजम्पन का एक रास्ता खुलेगा जब आप साइकिल का पैडल चलाएंगे और साइकिल अगर चलना शुरू हो जाए तो प्रदूषण खत्म धुआं से मुक्ति मिल जाएगी धुआं होगा ही नहीं और धुआं नहीं होगा तो फेफड़ों में कार्बन डाईऑक्साइड नहीं जाएगी फेफड़ों में नहीं जाएगी तो टीवी जैसी खतरनाक बीमारी से बचेगी ड्रोम को से बचेंगे बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे और साइकिल से जब चले तो उसके आगे एक बोर्ड लगा लें उस पर लिखें कि मैं साइकिल से चल रहा हूं क्यों मैं मेरे देश के स्वाभिमान की रक्षा करना चाहता हूं इसलिए मैं साइकिल से आप पूछोगे इससे स्वाभिमान की रक्षा कैसे होगी इससे स्वाभिमान की रक्षा ऐसे होगी कि जब युद्ध का समय होता है और किसी चीज की भयंकर क्राइसिस हो जाती है तो आपको कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ेगी ओपेक देशों के सामने और अगर आप कटोरा लेके भीख मांगेंगे तो वो शर्तें बताएंगे आपको कि हमारी ये ये शर्त मानो तब हम आपको देंगे नहीं तो नहीं देंगे तो आप राष्ट्र की अस्मिता से समझौता करेंगे तो स्वाभिमान को बेचेंगे तो राष्ट्र का स्वाभिमान बेचने से अच्छा कुछ कष्ट करें अपने जीवन में साइकिल से चलें नहीं तो पैदल चलें मैं आपको एक फॉर्मूला दे के जाता हूं पांच किलोमीटर के एरिया में अगर आपको काम है तो पैदल चलें आप जब युद्ध शुरू हो जाए तो पांच किलोमीटर एरिया में कोई भी काम हो तो पैदल चलें पांच किलोमीटर से अगर दस किलोमीटर तक कोई काम है तो साइकिल से चले या पंद्रह किलोमीटर तक है तो भी साइकिल से चले और उसके आगे का काम है तो पब्लिक वहीकल से चले जैसे बस है ट्रेन है एक बस में एक साथ साठ लोग चलेंगे आप अकेली कार में एक व्यक्ति चलेगा पेट्रोल का कंजम्पन उसी के हिसाब से आप जोड़ो तो पब्लिक यूटिलिटी वहीकल जो है बस हो सकती है ट्रेन हो सकती है ट्रक हो सकता है उसमें आप चलना शुरू करेंगे और मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब अकोला वासियों को दिन में पांच किलोमीटर से ज्यादा तो कुछ काम है नहीं तो पैदल चल के ही आपका तो पूरा हो जाए कभी इमरजेंसी आई तो दस किलोमीटर में आएगी तो साइकिल है उसके लिए तो एक एक साइकिल आप ले लीजिए अब जिनके पास है वो बहुत अच्छे लोग हैं नहीं है तो ले लें फिर आप कहोगे कि राजी भाई ये साइकिल ले लें ले तो उससे क्या एक फायदा और होगा अगर आप साइकिल लेंगे तो हिंदुस्तान में साइकिल बनाने के लिए स्टील की खपत बढ़ेगी बढ़ेगी कि नहीं लोहे और स्टील की खपत बढ़ेगी तो स्टील हमारी कोर इंडस्ट्री है भारत में दो ही कोर इंडस्ट्री है स्टील और सीमेंट तो स्टील कोर इंडस्ट्री है इस कोर तो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में डिमांड खड़ी होगी किसकी स्टील की स्टील की डिमांड खड़ी होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्टील एरिया का मंदी खत्म होगा और स्टील में मंदी खत्म हुआ तो नब्बे दूसरे उद्योगों में भी मंदी खत्म होगा तो ये बहुत दूर तक जाएगी बात तो आप अभी से तैयारी करिए साइकिल चलाने पैदल चलने की तैयारी कल से चालू कर दीजिए साइकिल चलाने की क्योंकि युद्ध कभी भी हो सकता है दो दिन में हो सकता है तीन दिन में भी तो पहला काम तो अपने राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए साइकिल से चलने का संकल्प करें पैदल चलने का संकल्प करें दूसरा एक काम और करें जब भी युद्ध होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आयात हम कर रहे हैं उसकी भी कीमत बहुत बढ़ती है आज हम कोई चीज 10 डॉलर में खरीद रहे हैं युद्ध अगर हो गया तो वो चीज 50 डॉलर में भी मिलेगी तो हम ये तय करें कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चीज आयात नहीं करनी तो जो फालतू की बकवास है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं वो सब आयात टोटली बंद करें जैसे हमें पाम ऑयल इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं बंद करो क्योंकि युद्ध के दिनों में एक एक डॉलर बहुत कीमती होगा एक एक पाई बहुत कीमती होगी तो आप जो फालतू के आयात कर रहे हैं जैसे पाम ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं बंद करो कोई जरूरत नहीं कापड़ इंपोर्ट कर रहे हैं बंद करो उसकी कोई जरूरत नहीं बहुत सारे ऐसे सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो शेतकारियों के द्वारा बनाए जा सकते हैं उनको बंद करो जैसे दाल इम्पोर्ट हो रही है आजकल बंद कर दो चावल इंपोर्ट हो रहा है उसको भी बंद कर दो गेहूं इम्पोर्ट हो रहा है उसको भी बंद कर दो हरेक परदेशी वस्तु जो जरूरत नहीं है तो आप पूछोगे जरूरी कहां है सिर्फ कुछ दवाएं ऐसी हैं जो भारत में नहीं बनती हैं उन्हीं का इम्पोर्ट चालू रखो युद्ध के दिनों में सारा इम्पोर्ट बंद कर दो तो यह दूसरा काम और यह इम्पोर्ट कैसे बंद होगा आप इन सब विदेशी चीजों की डिमांड खत्म कर दो इम्पोर्ट बंद हो जाएगा क्योंकि व्यापारी इनको इंपोर्ट कर रहा डिमांड है।, है मार्केट में डिमांड आप खत्म कर दो इंपोर्ट नहीं करेगा तो डिमांड खत्म करने या खड़ा करने का काम हमारे अपने हाथ में है तो हम डिमांड खत्म करें कोई इंपोर्टेड वस्तु हम नहीं लेंगे युद्ध के समय में क्योंकि राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा वो पहला काम है हमारा तो इस तरह से इंपोर्टेड वस्तुएं बंद होंगी डीजल पेट्रोल की खपत कम होगी तो राष्ट्र के स्वाभिमान की हम रक्षा कर सकेंगे और युद्ध के समय में कुछ नई टेक्नोलॉजी विकसित हो तो मेरे दिमाग में बहुत दिन से एक आइडिया चल रहा कि भारत देश में जितनी भी टेक्नोलॉजी बनी कार बनाने की या इंजन बनाने की वो डीजल पेट्रोल आधारित अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन से जजमेंट दिया सीएनजी आया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आया तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के आधार पर अब इंजन बनने लगा क्योंकि सीएनजी अपने देश में है लेकिन अब पता चला है कि सीएनजी भी बहुत ज्यादा नहीं है पूरे देश में तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि युद्ध के दौरान हम सब मिलकर अगर एक अभियान चलाएं मैं तो वो करने ही वाला हूं वो ये कि भारत के इंजन जो गाड़ियों में लगे हैं चाहे वो चार पहिये की गाड़ी हो या दो पहिये की गाड़ी हो वो आपका स्कूटर मोटरसाइकिल हो या कार हो जीप हो कुछ भी हो हर एक इंजन को एक ऐसी वस्तु से चलाएं जो भारत में भरपूर मात्रा में बन सकती हो जिसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं मेरे दिमाग में दो आइडिया है एक आइडिया ये है कि अपने देश में भरपूर मात्रा में एथिल एल्कोहल बनता है एथिल एल्कोहल माने दारू बनाने का कच्चा माल वो बहुत है अपने देश में और मैंने सुना है कि महाराष्ट्र सरकार के पास तो सबसे ज्यादा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार सात हजार दारू की दुकानें खोलने जा रही है गांव का तो ये सात हजार दारू की दुकानें लोगों को पिलाने के लिए क्यों खोले ये जो दारू बनाने का कच्चा माल है एथिल एल्कोहल इसी को हम इंजन चलाने में वापर सकते हैं एथिल एल्कोहल से बहुत अच्छी गाड़ी चल सकती है और मैंने चला के देखी मेरे आईआईटी के कुछ मित्र जो रात दिन कुछ प्रोजेक्ट में काम करते रहते हैं ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का उन्होंने एक ऐसा इंजन डिजाइन किया है जो आपके एथिल एल्कोहल से बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है उसमें 60 टका एथिल एल्कोहल वापरते हैं 40 टका पेट्रोल वापरते हैं तो 40 टका पेट्रोल तो देश में पैदा ही होता है तो वो अम ले लें और बाकी एथिल एल्कोहल ले लें और एथिल एल्कोहल का कंजम्पन डीजल पेट्रोल की जगह अगर होने लगे तो दारू पीने वालों की शामत आ जाए मैंने मिले ही नहीं दारू पी तो दारू पीने वाले भी कम हो जाते और एक और रास्ता मेरे पास है मैंने एक और थोड़े क्षेत्र में काम शुरू किया है आप जानते हैं हर एक गांव में पशु हैं गाय है बैल है भैंस है घोड़े हैं और उन पशुओं का गोबर भी है उनका एक्सपीटा भी है जिसको हम कुछ भी कहें गोबर कहें वेस्ट कहें मल कहें कुछ भी कहें उस सभी मल में एक बहुत अच्छी गैस होती है उसको मीथेन गैस कहते हैं गाय का जो गोबर है ना गोबर में मीथेन गैस बड़द का गोबर है उसमें भी मीथेन है ये जो मीथेन गैस है ये बहुत काम की हो सकती है मैंने अभी इस पर एक प्रयोग किया आजादी बचाओ आंदोलन की एक छोटी सी लेबोरेटरी है छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला है रायपुर जिले में एक अछोटी नाम का गांव है वहां पर हमारा एक केंद्र चलता है जहां पर हम कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं वहां मेरा एक मित्र है जो रात दिन कुछ एक्सपेरिमेंट में लगा रहता मैं भी जाता रहता तो अभी कई दिनों से हमारा दिमाग यह काम कर रहा है कि यह जो गांव गांव में मीथेन गैस है इससे चलाओ अपनी गाड़ी तो अब हमने गाड़ी चलाने का एक्सपेरिमेंट तो सफलतापूर्वक पूरा किया और मीथेन से बहुत अच्छी गाड़ी चलती है और हम वहां अछोटी गांव में अपने केंद्र की चार पहिए की गाड़ी और दो पहिए का स्कूटर दोनों मीथेन गैस से चलाते हैं एक पैसा भी डीजल और पेट्रोल हम नहीं वापरते और मीथेन गैस से दोनों चलते हैं तो आप पूछोगे खर्च क्या आता है मेरा जो स्कूटर वहां मीथेन गैस से दौड़ता है वो स्कूटर एक किलोमीटर जब चलता है तो खर्चा मात्र उसका तेरह से चौदह पैसा आता है एक किलोमीटर मात्र तेरह चौदह मेरी चार पहिये की गाड़ी जब चलती है और मीथेन गैस से एक किलोमीटर तो उसका खर्चा पैंतीस से चालीस पैसा आता बस और यहां डीजल पेट्रोल से आप गाड़ी चलाओ एक किलोमीटर का खर्च कम से कम ढाई से तीन चार पांच रूपये तक आता मेरा तो पच्चीस तीस पैसे में ही काम चल जाता अब मैंने क्या शुरू किया है ये जो मीथेन गैस है ये इसी इंजन में काम कर सकती है जो इंजन आपके पास है एग्जिस्टिंग इंजन उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं बस उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो मीथेन गैस को सिलेंडर में कैसे भरे क्योंकि ओपन है वो तो खुली हुई है तो अभी हम लोग सारा रात दिन मगजमारी कर रहे हैं कि इसको सिलेंडर में कैसे भरे तो मैंने एक छोटे सिलेंडर बनवाएं छोटे छोटे एक किलो दो किलो के तो छोटे सिलेंडर में भरना आसान है उसके लिए एक मशीन डिजाइन किया वो मशीन उसी गांव में हमने लगवाई साढ़े तीन चार लाख रुपए में मशीन बनके तैयार हुई उसका डिजाइन हम लोगों ने तैयार किया अब वो मशीन क्या करती है छोटे गैस के सिलेंडर भरती है तो एक, एक किलो सवा किलो डेढ़ किलो का सिलेंडर स्कूटर में बड़े आराम से फिट होता है और स्कूटर उससे बड़े आराम से दौड़ता है अब मैंने ये सोचा है कि ये काम अगर हम करें तो पूरे देश में बड़ी क्रांति हो सकती है कैसे हरेक गांव में मीथेन गैस है और इफरात में है क्योंकि हरेक गाय में गाय गाय, बैल बकरी घोड़े सब हैं तो उनका वेस्ट भी है वेस्ट है तो मीथेन गैस है और वो वेस्ट तो बेकारी पड़ा हुआ है हम उसको ठीक से खड्डा खोद के डालें गोबर गैस के प्लांट लगा लें उसमें से मीथेन गैस का प्रोडक्शन हो वो मीथेन गैस को सिलेंडर में भर लें सिलेंडर में भर के हमारी गाड़ी में लगा लें गाड़ी उससे दौड़ना शुरू करे तो बाढ़ में जाए डीजल और बाढ़ में जाए पेट्रोल अपने को क्या लेना जाना चाहिए तो ये युद्ध अगर आया तो मेरी तैयारी इस बात की है कि हम इस दिशा में काम करेंगे अपने को ना अमेरिका के साथ जाना है ना इस्लामिक देशों अपने को अपना रास्ता बनाना है और अपना रास्ता इसी में से बनेगा कोई लोग कहते हैं कि राजीव भाई आप क्या मानते हैं मैं मैं उनको कहता हूं कि हमें अमरीका से आगे जाना है हमें ये इस्लामिक देशों से भी आगे जाना तो अगर उनसे आगे जाना है तो नया रास्ता बनाना होगा उनके रास्ते पर चलकर आप उनसे आगे नहीं जा सकते अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो उनके पीछे ही चलेंगे अगर आप उनको बाईपास करेंगे तो आप उनसे आगे निकलेंगे तो ये बाईपास कैसे करेंगे अब तक हम उनको फॉलो कर रहे हैं डीजल पेट्रोल की टेक्नोलॉजी को ही अपने देश में इंपोर्ट करके ये तो हमने फॉलो किया अब इसको बाईपास कैसे करेंगे डीजल पेट्रोल की टेक्नोलॉजी को हटाओ मीथेन गैस की टेक्नोलॉजी को लाओ तो बाईपास कर लेंगे और हरेक गांव में मीथेन गैस है तो मैं तो सपना देखता हूं कि हर एक गांव में एक मीथेन गैस का पंप हो जाए और उस पंप पे मीथेन गैस भरना शुरू हो जाए तो गाड़ियों में सिलेंडर लगा दिए जाए जैसे हम डीजल पेट्रोल भरते हैं वैसे ही सिलेंडर फिट रहे उनमें मीथेन गैस भरो आगे चलो दूसरा भरो आगे चलो तो सीएनजी गैस के पंप खड़े करने में सरकार को अब जो डॉलर का खर्च है मीथेन गैस के पंप खड़े करने में यह खर्च नहीं आएगा और अगर ये काम हम कर पाए तो हरेक गांव के काश्तकारों को कोटिपति बनने का रास्ता खुल जाएगा कैसे बनेगा काश्तकार कोटिपति ऐसे ही तो बनेगा कि जो उसके पास कच्चा माल है उसको भाव दिलवा दो तो कोटिपति होगा उसके पास गोबर सबसे ज्यादा मात्रा में क्योंकि है क्योंकि बावीस करोड़ पशु हैं उसके पास मुफ्त का पड़ा हुआ है कोई उसको पूछता नहीं है उसी की कीमत लगा दो और इतनी लगा दो कि जब मीथेन गैस से गाढ़ी दौड़ने लगे तो गोबर का भाव पचास रूपये किलो तक पहुंच जाए लगा दो तो देखो लगा दो तो देखो काश्तकार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता तो अपने देश के लिए इसमें से क्या रास्ता निकलता वो ये निकलता तो इसमें मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि युद्ध अभी होगा ये नहीं रुकेगा क्योंकि अमरीका बिल्कुल आमादा है अमरीका को मंदी दूर करने है वो अटैक करेगा उन अटैक को रिटेलिएट करने के लिए इस्लामिक देश एक होंगे उनमें हो सकता है दो तीन देश अमरीका के साथ जाए बाकी सब एक साथ होंगे ये भयंकर चलेगा इस भयंकर युद्ध में करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं करोड़ों लोग मारे जा सकते उनमें आप कभी अफसोस नहीं करना कि आपके कोई भाई भाईबंद मरे क्योंकि अमेरिका में जो रह रहे हैं उनके मरने की चांसेस सबसे ज्यादा है तो मैं तो आपको कहता हूं कि चिट्ठी लिख दो तुरंत आपके जितने रिश्तेदार अमरीका में कह रहे हो कह दो कि तुरंत भागा हुआ वो कहेंगे भाई बैंक अकाउंट में दे छोड़कर आ जाओ भाई जिंदगी प्यारी है अभी यह बैंक अकाउंट के चक्कर में मत सो तो क्यों युद्ध अगर शुरू हुआ तो आप ये जान लीजिए ना वॉशिंगटन सुरक्षित है न्यूयॉर्क सुरक्षित क्योंकि अमरीका जिनको मारेगा उनके पास भी अमरीका को मारने की शक्ति है वो कमजोर नहीं है और उनको अमरीका की ही कंपनियों से वो शक्ति मिली तो मारेंगे वो भी अमरीका को तो अमरीका के भी कई देश कई शहर निशाने पर हैं यूरोप के भी शहर निशाने पर हैं और उसमें लोग मरेंगे तो अपने भी लोग मरेंगे क्योंकि तीस पैंतीस लाख हिन्दुस्तानी अमरीका में रहते हैं तो इन हिन्दुस्तानियों को कहो कि भाई बहुत खा लिया तुमने अमरीका का डॉलर अब आ जाओ वो कहते ना लौट के बुद्धू घर को आए तो आ जाओ जल्दी नहीं तो गए काम से और काम से कैसे जाएंगे वैसे काफी काम से तो चले गए अमरीका में मंदी है मंदी में 66,000 हजार डॉट कॉम कंपनियां बंद हो गई तो सवा लाख हिंदुस्तानियों को निकाल बाहर किया है उन्होंने और उनका वीजा रिन्यू नहीं हो रहा और वो तो कह रहे हैं कि भाग जाओ आप जल्दी से हिन्दुस्तान अब ये लालच में है जो वहां पड़े हुए हैं वो इस लालच में है कि शायद कल नौकरी मिल जाए परसों नौकरी मिल जाए तो आप उनसे कहो कि बहुत लालच हो गया अब ज्यादा चक्कर में मत फंसो जिंदगी बचानी है तो भारत में वापस आ जाओ फिर पूछेंगे काम क्या है तो अपने पास बहुत काम है बुलाओ तो सही ना ये मीथेन गैस का जो सिस्टम चलेगा इन्हीं में लगाएंगे ना सब बहुत काम है अपने पास काम की कुछ कमी है क्योंकि जब ये सिस्टम चलेगा ना तो टेक्नोलॉजी बनेगी टेक्नोलॉजी बनेगी डिमांड खड़ी होगी डिमांड खड़ी होगी तो सप्लाई साइड लानी पड़ेगी तो कई प्रोडक्शन यूनिट लगानी पड़ेगी उसको कौन चलाएगा यही लोग चलाएंगे आ जाए तो काश्तकार तो कच्चा माल सप्लाई करेगा ये उसकी टेक्निकल साइड संभालेंगे और हो सकता है इसमें से कोई नई चीजें भी निकल आएं मैंने तो एक एथिलेलकोल की बात कही मैंने तो एक मीथियन की बात कही हो सकता है और पचासों चीजें इसमें से निकल आएं क्योंकि जब एक नई रिसर्च शुरू होती है इनोवेटिव तो वह पचासों रास्ते खोलती है दुनिया एक रिसर्च शुरू होती है बहुत सारे रास्ते खुलते हैं तो अपने लिए भी रास्ते उसमें से खुलेंगे तो जब युद्ध हो तो हमें हमारे देश के लिए स्वाभिमान की रक्षा करनी है और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हमें संकल्प लेना होगा और वो संकल्प ये कि जैसे ही युद्ध शुरू हो मैं आप सब से विनम्र निवेदन कर रहा हूं डीजल पेट्रोल का खर्च बिल्कुल खत्म करें जो गाड़ियों से चल रहे हैं वो साइकिल पर आ जाए साइकिल वाले साइकिल से चलें नहीं तो पैदल चलें जितना साइकिल और पैदल चलने का काम आप करेंगे डीजल पेट्रोल का कंजम्पन उतना ही कम होगा और यह संदेश अगर अकोला शहर से गया तो मुझे बहुत खुशी होगी अकोला शहर अगर ये संदेश दे पूरे देश को कि जैसे ही युद्ध शुरू हो अकोला में हजारों हजारों लोग साइकिल पर आ गए हजारों हजारों लोग पैदल आ गए तो सारा देश देखेगा कि देखो ये अकोला वाले इतिहास बनाए आप बनाइए इतिहास आपके सामने बहुत अच्छा मौका है ये मौके बार बार नहीं आते इतिहास में नाम दर्ज करा लीजिए कि जब तीसरा विश्व युद्ध हुआ था तो अकोला के नागरिकों ने इतिहास बनाया था और वो इतिहास यही कि हम हमारे सुख सुविधाओं को छोड़कर साइकिल से चलेंगे पैदल चलेंगे देश के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे हम स्वाभिमान की कीमत पर अपने सुख सुविधाओं में नहीं फंसेंगे तो एक तो डीजल पेट्रोल का बहिष्कार दूसरा मैंने कहा जो इम्पोर्टेड चीजें हम ले रहे हैं उनका भी बहिष्कार बहुत सारी इम्पोर्टेड वस्तुएं हमारे घर में हैं उनको मत खरीदिएगा और ऐसी अमेरिकन कंपनियों की वस्तुएं तो वो तो बिल्कुल मत खरीदिएगा वो आप पहले से जानते हैं क्योंकि बार बार मैं उस विषय पर व्याख्यान दे चुका हूं इसलिए उस विषय को रिपीट नहीं कर रहा हूं विदेशी कंपनियों की वस्तुएं खरीदना सबसे जल्दी बंद करिए क्योंकि युद्ध जब चलेगा तो यही विदेशी कंपनियां अमरीका को मनी सप्लाई करेंगी वो क्या चाहेंगे हिंदुस्तान में माल बिक्री बढ़े माल बिक्री बढ़े तो यहां से डॉलर्स मिले डॉलर्स मिले तो अमेरिका की आर्मी को सप्लाई करें क्योंकि युद्ध के समय में पैसे की कमी पड़ती है तो वो यहां से सप्लाई साइड मजबूत करने की कोशिश करेंगे और अगर हम उसी समय सप्लाई साइड को काट दें तोड़ दें तो बहुत अच्छा है देखिए दुश्मन के खिलाफ जब युद्ध लड़ते हैं ना तो युद्ध तो ठीक है लड़ते ही है लेकिन दुश्मन की सप्लाई लाइन पहले तोड़ते एक अच्छा जो कमांडर होता है ना आर्मी का वो क्या करता है दुश्मन को कहां से रसद मिल रही है पहले वो लाइन तोड़ तो भारत में से ये जो सप्लाई लाइन बनी हुई है इसको आप तोड़ दो सप्लाई लाइन कहां से बनी हुई है पेप्सी कोला की बिक्री से सप्लाई लाइन बनी हुई कोका कोला की बिक्री से बनी हुई है जितनी अमरीकी कंपनियों का माल बिक रहा है पेप्सी, कोका कोला कोलगेट या प्रोक्टर गैम्बुल रैकेटेन कोलमेन ये कंपनियां सप्लाई लाइन है हमारे यहां से उनके लिए वो आप तोड़ दो और उसके स्थान पर जो अपने गांव गांव में बनने वाले सामान हैं उनकी खरीद शुरू कर दो तो इससे डॉलर्स बचेगा आप ध्यान रखना जितनी भी अमेरिकन यूरोपियन कंपनियां यहां व्यापार करती हैं वो डॉलर्स में ले जाती हैं प्रॉफिट और युद्ध के समय में डॉलर्स की ही क्राइसिस सबसे ज्यादा आएगी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हार्ड करेंसी वो है आज हमारे पास हम कह सकते हैं फोर्टी बिलियन डॉलर है लेकिन युद्ध के दौरान हो सकता है वह दस एबज डॉलर ही रह जाए बहुत तेजी से खर्च होता है पैसा आता नहीं है पैसा ब्लॉक हो जाता है तो उस परिस्थिति में देश का एक एक पाई बचाना हमारा धर्म और वो धर्म हम पूरा करें वो हमारे संकल्प से होगा किसी दूसरे को देखने से नहीं होगा तो हम हमारे राष्ट्र के लिए संकल्प करेंगे मैं ऐसा ही एक निवेदन आपसे आज करके जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि अकोलावासी इस संकल्प में खड़े उतरेंगे मैं बीच बीच में खबर लेता रहूंगा कि अकोला के निवासियों ने युद्ध के समय देश के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए क्या किया अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब खड़े हो ही रहे हैं तो हम सब संकल्प लेकर खड़े आज हम सब संकल्प करें कि युद्ध की परिस्थिति अगर बनेगी तो राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने जीवन की सुख सुविधाओं में जितना संभव होगा कटौती करेंगे और जितना संभव होगा राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे तो मैं संकल्प कराऊंगा आप सब मेरे पीछे पीछे संकल्प को दोहराएंगे मैं संकल्प बोलूंगा तो जहां मैं बोलूंगा करता हूं वहां पर सब महिलाएं बोलेंगी करती हूं बोलिए अभी अपना दाहिना हाथ सामने करिए उज्जवा हाथ सामने करिए और मेरे पीछे पीछे संकल्प करिए संकल्प करिए बोलिए मैं संकल्प करता हूं कि किसी भी युद्ध की स्थिति में अपने राष्ट्र के स्वाभिमान की अंतिम समय तक रक्षा करूंगा इसके लिए अपने जीवन में जो भी कष्ट उठाने पड़े उन्हें, उन्हें उठाने की पूरी कोशिश करूंगा, करूंगा। अन्य दूसरों को इसी संकल्प के लिए प्रेरित करता रहूंगा प्रेरित अभी मैं बोलूंगा भारत माता की आप बोलेंगे जय तीन बार बोलेंगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि युद्ध में भले ही कोई जीते या हारे लेकिन मानवता की विजय हो क्योंकि हम तो मानवता की ही बात कर सकते हैं भारतीयता में उसी को बहुत ऊंचा स्थान अमरीका हारे या इस्लामिक देश जीते इस्लामिक देश हारे या अमरीका जीते हमें दोनों में से किसी साइड में नहीं जाना है हमें हमारी मान्यताओं पर अडिग रहना है और हमारी मान्यता मानवता की रक्षा करने की है हमारी मान्यता तो संपूर्ण जीव जगत के कल्याण वाली है तो उस मानवता की रक्षा ईश्वर करें ऐसी प्रार्थना हम रोज ईश्वर से करें आपका बहुत आभार बहुत धन्यवाद